सहनावत सहन सहनोभुनक्तु सह वी कर्वा वह तेजस्वी शांति ही, शांति ही, शांति हाँ जी पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है हा जी बोलिए आजी? आजी, आजी। आजी, आजी। द्यान द्यान तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ज्ञान हाँ है मतलब ज्ञान कहाँ रहता है ज्ञान का स्थान ज्ञान द्रव्याश्रित रहता है द्रव्य में रहता है ठीक है जो ज्ञान उत्पन्न होता है ना वो ज्ञान उत्पन्न होकर के मन में रहता है नहीं वो ज्ञान कैसे कहा से उत्पन्न होता है ज्ञान का होना अलग बात है और उसका अनुभव करना अलग बात है हाँ तो ज्ञान तो सब में रहता है उसमें क्या दिक्कत है ज्ञान रहता का मतलब है उससे संबंधित जो भी जानकारी उसी से तो हो रही है ना हमको इस बोर्ड के बारे में जो ज्ञान हो रहा है उत्पन्न हो रहा है हमको इससे संबंधित है तो उसके अंदर है कारण रूप में है मेरे में तो नहीं रह सकता अगर मेरे में है तो फिर मेरे में ही उत्पन्न हो रहा है बाहर से आता ना तो। तो जो जो है ना ज्ञान तो मतलब ज्ञान का कारण है यू समझ लीजिएगा ज्ञान का कारण ज्ञान तो उत्पन्न होता है ना ज्ञान उत्पन्न होने वाला कार्य है अभाव से भाव होता है देखो अभाव से, से भाव नहीं होता है भाव से ही भाव होता है ज्ञान कारण रूप में है क्या समझ में नहीं है घड़ा जो है कारण रूप में मिट्टी में क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको घड़ा है कारण रूप में में घड़ा जो है मिट्टी में है मिट्टी कैसा है कारण रूप में है। क्योंकि जो जो उत्पन्न उत्पन्न होने वाला है है वो जो हो रहा है, कहीं से तो होगा ना ठीक है तो जान हां। तो गुण है, तो है। तो उत्पन्न हुआ उसका कारण क्या चीज़ है वो, जान वो द्रव्य द्रव्य है द्रव्य उस द्रव्य में है कारण रूप में है ज्ञान छुपा हुआ है ज्ञान यू समझ लीजिए कारण रूप में है, तो तो है। जैसे आत्मा में मेरी आत्मा है मुझ में स्वाभाविक ज्ञान है कहाँ रहता है आत्मा में रहता है उसी को मैं बाहर निकालता हूँ अहम अस्मी मैं हूं मैं इच्छा स्वरूप हूँ ऐसा पर उसमें है कि मैं सफेद हूँ मैं ऐसा हूँ जो भी है उसका जो ज्ञान मेरे उत्पन्न हो रहा है वो उसी में है उसी के कारण से मेरे उत्पन्न हो रहा है बाहर आ रहा है जान जान जान है है। मुझे हो रहा है। जान का कारण है जान का कारण पर है इसलिए मेरे को जान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि उत्पन्न होने वाला कार्य है मैं ये पूछू शब्द कहां रहता है आकाश में रहता है अभी है नहीं है फिर कैसे आ रहा है तो आकाश में से उत्पन्न होकर के आ रहा है ये कुछ ऐसे गुण हैं जो ये आसानी से समझ में नहीं आते हैं ज्ञान है शब्द है ऐसे हाँ जी हाँ जी दीदी स्पष्ट हो रहा है अच्छा ज्ञान मन में भी रहता है मन तो जड़ है ना ये तो आपको स्पष्ट न्याय दर्शन में भी आया कि जान तो मन में रहता है मन तो जड़ है तो जब मन में रह सकता है जान तो वहां रहने में आपत्ति क्या रही है आपको आश्रय द्रव्य कोई भी हो सकता है बस उसका अनुभव उसकी अनुभूति आत्मा को होता है चेतन को होता है बस ये है ज्ञान भी रहता है ज्ञान भी रहता है अज्ञान का कारण उसमें है इसलिए उससे संबंधित मेरे को अज्ञान उत्पन्न हो रहा है भी उत्पन्न होता है ज्ञान भी उत्पन्न होता है जी एक तरफ भी मैं दो विरोधी गुण हो सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है कारण रूप में तो हो ही सकते हैं विरोधी गुण नहीं है मेरे में इच्छा है इच्छा से प्रयत्न विरोधी गुण है फिर भी रहते हैं उसमें कोई बात नहीं एक समय में हाँ जी एक समय में बहुत सारे गुण है मुझे आत्मा में उसमें क्या दिक्कत है एक में। तो है ना इच्छा से प्रयत्न गुण अलग है और मेरे में है आत्मा में है बात वहां एक साथ रहते हैं ऐसे ही रूप रसादी से चेतना गुण विरोधी होते हुए भी शरीर में रह सकता है यह प्रसंग था तो उन्होंने कहा शरीर के दो प्रकार के गुण होते हैं दो प्रकार के गुण होते शरीर में तीसरा अध्याय के दूसरे पाद में आ, ये आप निकालिएगा तिरपन चौवन सूत्र के आसपास ये रूप बस दिन दिन दिन दिन भाव का अभाव विरोधी है नहीं विरोधी अलग या, ऐसा देखिए जो नहीं के बहुत सारे अर्थ है ना एक ही अर्थ आप नहीं ले सकते कल ही बता रहा था मैं बहुत सारे विरोधी हाँ तो इसको विरोधी गुण माना है उसको स्वीकार किया है सिद्धांती ने और स्वीकार करके तो उसने बताया दो प्रकार के शरीर के दो प्रकार के गुण हैं एक तो अ, प्रत्यक्ष होते हैं इंद्रियक प्रत्यक्ष होते हैं एक प्रत्यक्ष नहीं होता है। उसने गुरुत्व को कहा है कि शरीर में गुरुत्व है वो प्रत्यक्ष होता नहीं है कभी नहीं होता वो प्रत्यक्ष वो अनुमानिक है इसका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता और एक के इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है पर चेतना जो है ना तो है इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है ना कभी इसका अप्रत्यक्ष भी नहीं होता यानी अप्रत्यक्ष भी नहीं है प्रत्यक्ष होता है मन से प्रत्यक्ष होता है संवेदत्वाद ये लिखा है तो इसलिए इन दो प्रकार के शरीर के दो प्रकार के गुणों से अलग है पक्षी ने यह आक्षेप किया था कि आपने कहा कि ये तो चेतना तो गुण भिन्न है विरुद्ध है तो कहा, जैसे रूप रस आपस में विरुद्ध होते हुए भी एक शरीर में रहते हैं ऐसे ही रूप रस रूप रस गंध आदि से चेतना गुण विरुद्ध होता हुआ भी शरीर में रह सकता है तब उसने कहा नहीं रह सकता तो भी कुछ समझ में आ रहा है भाव भाव है भी भाव है भी जी। हा देखिए अभाव तो सत्ता का ना होना है इस बात को समझ लो अभाव तो सत्ता का ना होना है विद्यमान दो पदार्थों की बात हो रही है आप एक विद्यमान एक अविद्यमान पदार्थ की बात क्यों कर रहे हैं अभाव का मतलब है वस्तु का ना होना वस्तु का ना होना, अपने आप में कोई वस्तु नहीं है इस बात को समझना है, पकड़ में तो जैसे बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई वर्णन नहीं दिखता कोई कलर नहीं दिखता है हाँ जी। और किसी व्यक्ति को दिखता है हाँ। तो मेरे को ज्ञान हो रहा है उस कलर का ज्ञान हो रहा है उस कलर का ज्ञान नहीं हो रहा है हाँ। तो वो कौन सा भावत्मक ज्ञान है या नहीं उसको उसको वह होता वो अभी नहीं दिख रहा है ये हाँ उसके दोष है इंद्रिय दोष है उसका अभी आएगा इसी इसी में कि किसको अविद्या जो होती इंद्रिय दोष के कारण से भी होता है संस्कार दोष के कारण से भी होता है मतलब वहा आपको सफेद है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है सफेद तो इंद्रिय में दोष है भाई वहां वोता हुआ भी नहीं दिख रहा फिर भी नहीं दिख रहा है तो कोई दोष तो है आपके अंदर तभी तो नहीं दिख रहा है यही मानना चाहिए होते होते भी कहीं कहीं लोगों को दूसरे वो दूसरे होते वो तो, तो ज्ञान जैसा आप उत्पन्न करना चाहते हैं, वैसे उत्पन हो वैसे उत्पन्न होगा ना ये सब हाँ जी सब है। तो उसका कारण तो वही है ना उस कारण को आप नकार नहीं सकते हो ना मतलब मेरे को इसमें सफेद जान हो रहा है मैं सफेद को जानना चाहता हूं मेरी विवक्ष सफेद है और वो सफेद में भी अलग अलग है ये सफेद ही अलग है ये सफेद ही अलग है कोई व्यक्ति इस सफेद का जान कर रहा है कोई व्यक्ति इस सफेद का जान कर रहा है मेरी विवक्ष है मैं उसको जानना चाहता हूं वो तो है ही है मतलब मैं भी जिसको जानना चाह रहा हूं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धिया जान बुद्धिया बुद्धि जुद्धिया बुद्धि से बुद्धि जानी जाती है एक बुद्धि दूसरे बुद्धि का कारण बन, बनती है ऐसा बुद्धिया बुद्धिर जी मामा सूत्रम हाँ। चले हम आगे की चर्चा करेंगे कि तीन कारण और से देखे तो कैसे देखेंगे क्या ज्ञान का और हाँ जी तो आत्मा संवाही कारण है आत्मा में उत्पन्न हो रहा है ज्ञान ज्ञान तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है तो आत्मा संवाही कारण है और इंद्रिया सन्निकर्ष जो है ना आत्मा आत्मा और मन का विशेष संयोग वो असमवाही कारण है हा जी मुझे हो तो नहीं वो तो कारण है उस ज्ञान को उत्पन्न करने का कारण है वो कारण रूप में है हम मना नहीं कर रहे हैं ज्ञान देखिए उत्पन्न होने वाला कार्य है कार्य वहां पहले से होता तो फिर उत्पन्न कहाँ से हो रहा है इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप ये तो उत्पन्न होने का मतलब वो कार्य जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। चाहे वो जान के रूप में उत्पन्न होता है वो द्रव्य के रूप में उत्पन्न होता है चाहे वो कर्म के रूप में उत्पन्न होता है था। हो में ना? वो कारण रूप, हाँ। का रूप में जो समवाही कारण था वो पुस्तक है हमें कोई आपत्ति नहीं है अब जो कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ है उसका समवाह कारण आत्मा है क्योंकि आत्मा में आया है यहां से जान आत्मा में आया हाँ जी वह कारण रूप में था या कार्य रूप में आया दिनों दिन सब जान इस चीज़, तो चीज़ का तो ख़त्म हो जाना चाहिए फिर नहीं होता ज्ञान एक ऐसा गुण है वो कभी समाप्त नहीं होता है यही तो विशेषता है उसका यही तो मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे गुण भी हैं जिनकी विशेषता है जो आदमी को आसानी से समझ में नहीं आता है अब अध्यापक से कितना ही ज्ञान प्राप्त करते जाओ वो देता जाएगा आप प्राप्त करते जाएंगे समाप्त नहीं होता है हाँ जी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता, है? देते बढ़ जाता है वो बढ़ना तो तो अपेक्षिक शब्द है बढ़ने का मतलब है अनेक ज्ञान होते हैं ज्ञान एक जैसे न्यायदर्शन में है ना स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान कोई अस्पष्ट नहीं होता है सब स्पष्ट होते हैं वो अलग अलग ज्ञान है जब वो दो जानों को आप मिलाते हैं उसको स्पष्ट ज्ञान बोल देते हैं जब दो जानों को नाम मिला के केवल एक ज्ञान हो रहा है उसी को आप स्पष्ट कहते हैं यानी सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य धर्मों का सामान्य ज्ञान होता है विशेष धर्मों का आ, विशेष ज्ञान होता है तो जब आपको विशेष धर्म का ज्ञान नहीं होता केवल सामान्य ज्ञान होता है उसको आप स्पष्ट कहते हैं और जब सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं तब आप उसको कहते हैं स्पष्ट ज्ञान वास्तव में ज्ञान अपने आप में स्पष्ट ही होता है बस समझ में आ गई हाँ जी तो ज्ञान गुण का तो उसमें आपत्ति क्या आ रही है तो फिर वहां ज्ञान गुण से चेतना से करते हैं चेतना आत्मा का गुण है चेतना का अर्थ है वहां अनुभव करना अनुभव करने का सामर्थ्य वो है चेतना ये जो चेतना जिसको कहते हैं ना न्याय दर्शन में जो प्रसंग आया चेतना किसका गुण है ना शरीर गुना चेतना आत्मा न गुना तो वो जो चेतना है वो जो अनुभूति वाली जो स्थिति है वो आत्मा का गुण है आप एक बात बताइए आत्मा का गुण तो है ही नहीं है। जो उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब आत्मा कहा नहीं है अच्छा अभाव से अभाव तो अभाव से भाव तो होता नहीं सिद्धांत है कि अभाव से भाव कभी नहीं होता ये सिद्धांत बना हुआ है या तो उस सिद्धांत को खंडित करो कि अभाव से भी भाव होता है फिर तो सारे सिद्धांतों में समस्या आएगी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी उन सब का समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा व्यक्ति कुछ लोग मानते हैं अभाव से भाव होता है वो एक अलग बात है मानने वाले मानते हैं कुछ पर, तो नहीं। कुछ जगह पर वहाँ पर क्यों मानने की क्या आवश्यकता है वहाँ ज्ञान का कारण है उसके अंदर उसको मानने में आपत्ति क्या आ रही है कौन सा सिद्धांत का दोष आ, आ रहा है क्या एक आया था में दर्शन अविशेष क्या असंवेदान अविशेष जब उसको अनुभूति नहीं हो रही है ये होना ही बताता कि नहीं जब वो नहीं तो वो वो किसी प्रसंग विशेष में वो कह सकते हैं मन में ज्ञान रहता अभी मन अनुभव नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कह सकते मन में ज्ञान नहीं है वो कुछ दर्शनकार कहता है मन में ज्ञान रहता है उसका क्या उत्तर दोगे ऐसा नहीं है वो तो उस प्रसंग के लिए उन्होंने बोला है जहां जा, उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा वहां उसके लिए कहा होगा वो उस प्रसंग से जो वो बात कही है उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही है इसलिए वो बात कही है उस बात को आप सब जगह लागू नहीं कर सकते जहाँ एक, एक नहीं है ना जहां प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती हो वहां ये बात कही जाती है जैसे अनवस्था दोष आ रहा है आ रहा है तो आने दो ना उससे क्या फर्क पड़ता हमारा प्रयोजन की सिद्धि हो रही है तो आता है तो आने दो ऐसे ही यहां पर अगर यहाँ दोष आ रहा है भाई जब आ, आप उत्पन्न भी मान रहे हो और उसका आधार नहीं मान रहे हो ये कैसे हो सकता है उत्पन्न होने का उत्पन्न जो हो रहा है उसका आधार तो कोई तो होगा अगर आत्मा को आधार मानोगे फिर तो आत्मा में है पहले कारण ये मानना पड़ेगा तो आत्मा को मानो या उसमें मानो किसी में तो आपको मानना पड़ेगा अगर आत्मा में मानेंगे तो बहुत बड़ा दोष आएगा फिर अज्ञान का आधार आत्मा को मानना पड़ेगा क्यूं? क्यों? जब का आधार आत्मा को मानेंगे तो अज्ञान का भी आधार आत्मा को मानना पड़ेगा ना आपको तो ईश्वर को ज्ञान का, थोड़ी में उसको अज्ञान का में तो अज्ञान होता ही नहीं है वो प्रसंग नहीं आएगा यहाँ पर आपने ज्ञान का आधार भी मानना पड़ेगा आप इधर उधर मत जाइए प्रसंग को समझिएगा ईश्वर तो सर्वज्ञ उसमें तो अज्ञान हो ही नहीं सकता वो प्रसंग उसका नहीं उसको मत जोड़ो आत्मा के प्रसंग में आत्मा अल्पज्ञ है तो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका आधार आत्मा ही अगर ऐसा मानेंगे तो उस अल्पज्ञता अलपज्य में अल्पज्य में अज्ञान का आधार भी आपको मानना पड़ेगा आत्मा का अल्पज्य अल्पज अल्पज्यता अलग चीज है अल्पज्यता का मतलब है कम जानता है इसका यह अर्थ नहीं है अविद्या अविद्या अविद्या नहीं है। का कारण अल्पज्यता हो, हाँ, का हो सकता है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि मेरे को अविद्या क्यों उत्पन्न हो रही है मेरी अल्पज्यता के कारण से जी किसी फल में फल के अंदर ज्ञान है सुख या दुख उसके अंदर ज्ञान वहां सुख दुख भी है वहां पर ज्ञान भी है वहां पर हाँ जी शरा में हो में कुछ जला तो नहीं रहे आप कुछ जाओ जाओ, जाओ। यही कारण हो सकता भूल से कई बार ऐसा हो जाता है तो जो सुख भी वही है दुख तो भी वही है और जैन भी वही है ठीक है अब मैं आपको इधर ये ये सुख के प्रश्न में बोला तो नहीं नहीं हो तो हो तो उत्पन्न उत्पन होने वाले कार्यो को वहां है नहीं कहा जा रहा है वहां पर इस बात को समझो वो जो बात कही जा रही है वहां पर जो आप कहना चाहते हैं उसको मैं भी समझता हूँ कौन से अध्याय में शुरुआत में तो उसका अभिप्राय है कि सुख वहां है सुख तो उत्पन्न होता है समझ में आ रहा है ना सुख तो उत्पन्न होता है ना सुख दुख तो कार्य है उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होने वाले कार्य वहां पर पहले से कहा कार्य का निषेध किया जा रहा है पर उस सुख का जो कारण है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है इस बात को समझने का प्रयत्न करना इस पर विचार कर लेना पहले बाद में विचार कर लेंगे इसका कारण रूप में सुख दुख ज्ञान ये सब रहते हैं कारण रूप में किस किस रूप रूप रूप में में में रहते द्रव्य के कारण कारण के रूप में रहेंगे गुण गुण तो गुण के रूप में रहेंगे ना द्रव्य के रूप में थोड़ा रहेंगे गुण तो गुण के रूप में कारण गुण होता है कार्य गुण होता है सुख जो है सुख सुख कारण रूप में है सुख गुण कारण रूप में है दुख गुण कारण रूप में है ऐसे ज्ञान गुण कारण रूप में है तो से जो उत्पन्न हुआ था रक्तत्व वो कारण रूप में था और में ये तो हमने बता दिया अलग अलग उससे रक्त रक्तत्व तो उत्पन्न होगा अब यहाँ पर इसी तरह ये गुण हो रहा है सुख उत्पन्न हो रहा है दुख उत्पन्न हो रहा है तो कारण रूप में किस रूप में है देखिये मिट्टी को फिर सुख और दुख शब्द से ही बोल रहे और क्या कहेंगे उसको रूप रूप गुण कारण है और उससे इसमें रूप गुण उत्पन्न हुआ ये कार्य रूप है ये कार्य रूप है और तंतुओं में कारण रूप में रूप रूप को रूपी तो कहेंगे ये आपको समझ में आ रहा है बोला जाता है ना तंतुओं में जो रूप है वो कारण है वस्त्र में आने वाले रूप का तो रूप को तो रूप कहेंगे ऐसे ही सुख को सुख कहेंगे कारण सुख और कार्य सुख ऐसा।, ऐसा ऐसा ही कहना होगा खैर इस पर आप बाद में विचार करते रहे ना क्या हुआ किसी ने वो घी का उस पर रखा था हीटर में किसी ने चालू करके छोड़ दिया हुआ। किसी ने कौन मैंने तो छोड़ा नहीं नहीं उसको तो तो तो तो तो नहीं उसको और कौन ताला बंद करते हैं उन्होंने रख दिया वो शायद की बात बाद में बोलिएगा ना शायद की बात उस कमरे की चाबी किस किसके पास रहती है मेरे पास रहती है आपके पास रहती है उनके पास भी एक चाबी रहती है नहीं हो तो, सकता तो है आपने रख दिया होगा भूल गया होगा ये भी हो सकता है अथवा किसी दूसरे ने रखा होगा वो भूल गया कोई ना कोई तो है आज तो मैंने चार भी नहीं किया जाती है ठीक है कोई बात नहीं किसी ने रख दिया होगा अपने आप तो रख रखा नहीं सकता है क्या वो अग्गी जल गया क्या थोड़ा था था था था। अच्छा ठीक है उसी की गंदा आ रही इसका मतलब अब हम सोच रहे थे वो क्या रहा है चलिए कोई बात नहीं हाँ जी समझ में आ रहा है अब इस पर विचार कर लेना ये क्या है ऐसे विषय हैं इसका निर्दय निर्णय अभी तक हुआ नहीं है वास्तव में हाँ मतलब अज्ञान कहाँ रहता है अज्ञान का मतलब है कार्य रूप अज्ञान नहीं है उसका जो कारण क्योंकि उत्पन्न होने वाला कार्य होता है इस बात को समझ लेना क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होता है वो कार्य रूप में है जो भी उत्पन्न होने वाला उत्पन्न कहते ही समझ लेना वो कार्य तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो उस ज्ञान रूपी कार्य का कारण कोई तो होगा या तो आत्मा मानो या जड़ मानो या कोई तो है क्योंकि ज्ञान जब उत्पन्न हो रहा है तो कहीं से तो उत्पन्न होगा उसका कारण कहीं तो होगा यह तो आत्मा है कारण या जड़ है कारण किसी को तो आपको मानना पड़ेगा ऐसे सुख उत्पन्न होता है ऐसे दुख उत्पन्न होता है ऐसे ही इच्छा उत्पन्न होती है याद रखना ऐसे ही इच्छा उत्पन्न होती है ऐसे ही प्रीति उत्पन्न होती है ये सब उत्पन्न होते हैं तो इनका जो मूल है वो कोई तो हो जैसे इच्छा उत्पन्न हो रही तो इच्छा का आ, इच्छा रूपी कारण मुझ में है उसी से ये इच्छा उत्पन्न होती है इच्छा का का कारण कारण तो फिर का भी आप ये कोई जरूरी नहीं है सुख उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे कोई और पदार्थ हो सकता है ना तो अगर सुख के भी तो इच्छा हो सकती है। इच्छा तो है इच्छा तो आ, आ, इच्छा इच्छा एक गुण है वो इच्छा किस किस लिए हो रही है सुख के लिए हो रही है उस इच्छा से आप सुख प्रना चाहते हैं तो वो सुख कहीं और होगा उत्पन्न इच्छा रूपी गुण से सुख रूपी गुण उत्पन्न होता है अब वो सुख रूपी गुण कहीं से तो उत्पन्न होगा हमारे में नहीं है अगर हमारे में होता तो बता देते सुख भी जैसे इच्छा आत्मा में है तो सुख भी आत्मा में ये बोल देते इच्छा आत्मा में ऐसे दुख भी आत्मा में ये बोल देते लेकिन बोला नहीं है पकड़ में आ रहा है आपको कोई संशय हो रहा है अब लिंगों को लेकर के संशय कर रहे होंगे हाँ जो आत्मा के लिंग बताए ना वह तो लिंग है लिंग एक अलग चीज है और गुण बताने एक अलग चीज है यानी लिंग लिंग गुण भी होता है लिंग गुण भी होता है जैसे जीवन बताया जो जीवन चलता है हमारे शरीर में उन्मेष निमेश बताया सब लिंग है पर वो उन्मेष निमेश कोई आत्मा में थोड़ा रहते हैं आत्मा का गुण थोड़ा है वो तो उन्मेष निमेश क्रिया है क्रिया भी किसी को पहचानने का लिंग बन, बनती है ऐसा उन्मेष निमेष, ऐसे जीवन भी एक क्रिया है वो शरीर में रहते हुए जीवन हमारा चल रहा है जीवनम न्यायदर्शन में भी आया है, जीवन तो लिंग कोई भी हो सकता है कर्म भी हो सकता है क्रिया भी लिंग हो सकती है और गुण भी लिंग हो सकता है खैर, आगे विचार करते रहे ना इस पर पाठ के विषय में कोई प्रश्न तो नहीं है ना हाँ जी अब आगे देखिएगा प्रश्नों में ही आधा घंटा निकल गया आपका अथा द्वितीयानिकम हाजी हम लोग प्रश्नोत्तर में अथ द्वितीयानिकम प्रथमान्य के बाह्यम आध्यात्मिकम च उभ विधम प्रात्यक्षिकम परीक्ष्य परीक्षा प्रथम आन्निक में बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर के परीक्षा की गई इदानिम अब लैंगिकम आनुमानिकम ज्ञानम परीक्षते अब लैंगिक ज्ञान यानी अनुमान से होने वाले ज्ञान की परीक्षा की जाती है प्रथमम तत्स्वरूपम उच्चते पहले उसके स्वरूप को लेकर के कथन किया जा रहा है यानी अनुमान के स्वरूप को अनुमान कैसा कैसे होता है किस किस प्रकार से अनुमान होता है पहले उस अनुमान के स्वरूप को बताया जा रहा है बोलिए अस्य कारणम संयोगी विरोधी समवायी ची लैंगिकम कहते हैं अस्य इदम इति प्रत्येकम अभिसंबते सूत्र में अस्य इदम ये दो शब्द है दोनों पद है ये प्रत्येक के साथ जुड़ जाते हैं प्रत्येक के साथ का मतलब है कार्य कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी इन सब के साथ अस्य अस्दम जुड़ जाते हैं पकड़ में आए जी नहीं आया अस्य अस्दम दो शब्द हैं ये दोनों शब्द कार्य के साथ कारण के साथ संयोगी और विरोधी समवाय के साथ भी जुड़ जाते हैं अस्य अस्य अदम कारणम अस्य संयोगी अस्य विरोधी अस्य समवायी ऐसा और लिखा भी आगे तो अस्य प्रत्येक इति संबद्ध थे अस्य इदम प्रत्येक के साथ जुड़ जाता है कैसे आगे लिख के बता दिया अस्य अस्य अदम कार्यम अस्य अस्म संयोगी अस्य इदम विरोधी अस्य अस्म समवाय, इस प्रकार जुड़ता है हाजी पकड़ में आया क्यों जुड़ता है क्यों जुड़ता है? तो उसका सब संबंध इसलिए जुड़ता है ठीक है अब ये समझा रहे हैं अस्य का अर्थ क्या लिया जाता है और इदम का अर्थ क्या लिया जाता है अस्य इति साध्य निर्देश अस्य ये जो है ये शब्द आया को बताने के लिए आया है। हम्म, अस्य ये जो पद है ये साध्य को सिद्ध करने योग्य को बताने के लिए आया है और वो साध्य क्या है अनुमेय अनुमेय है तो अनुमेय निर्देशा साध्य निर्देश को खोला है अनुमेय निर्देशा अनुमान करने योग्य को कथन करता है अथवा लिंग्य निर्देशा लिंगी का निर्देश करता है साध्य को निर्देश करता है ये कह सकते हो अनुमेय को सिद्ध निर्देश करता है ये कह सकते हो या लिंगी का निर्देश करता है यह कह सकते हो अस्से ये जो शब्द है ये साध्य को कहने वाला है या यूं कहिए अनुमेय को कहने वाला या यूं कहिए लिंगी को कहने वाला तीनों का एक ही अर्थ है शब्दांतर है इदम और ये इदम जो है ये किसको निर्देश करता है तो कहते हैं साधन निर्देशा ये साधन को कहने वाला है या अनुमापक निर्देशा जो अनुमान कराने वाला है उसको कहता है या लिंग निर्देशा लिंग को कहता है पकड़ में आ रहा है आगे चलिए तत्र उभयत्र व्याप्ति धर्मत्वे यथा तत्र इस योग्यम में कल्पनीयम दोनों दोनों विषयों में व्याप्ति धर्मत्वे दोनों में व्याप्ति धर्म होना चाहिए व्याप्ति धर्म को मान करके यथा योग्यम उदाहरणम कल्पनीयम जिसके साथ जो उदाहरण होता है उस उदाहरण की कल्पना कर लेना चाहिए हाँ जी अस्य अस्य अस्य अस्य कार्यम कार्यम साध्यस्य साध्य रूपस्य कारणस्य हारण अस्ति ऐसा यानी अस्य अस्य इदम कार्यम ठीक है ना अस्य अदम कार्य तो अस्य ये साध्य है और कार्यम ये कार्य है ये जो कार्य हो रहा है उसका ये कारण है जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये जो मकान बन रहा है ना इस मकान तो कार्य है उस कार्य का कारण कौन सा है ये है ये सर ये ये जो है उसको तो समझना है हमको अथवा जो कार्य बन चुका है यू समझ लीजिए तो ये तो अपने तो कारण अभी उदाहरण आएगा तो समझ लेना उदाहरण आगे आएंगे कह करके उदाहरण दे रहे हैं अस्य अभिष्ट साध्यस्य अनुमेयस्य साध्य अनुमेय कार्यम लिंगम धूम अब स्पष्ट किया है देख रहे हैं पुस्तक में यथा अस्य अभिष्ट साध्यस्य। इस अभिष्ट साध्य का अर्थात अनुमेयस्य, जिसका मैं अनुमान करना है उसका कौन किसका अनुमान करना है अग्नि का ऐसे अग्नि का इदम कार्यम ये जो है कार्य लिंग है वो तो कार्य कौन है धुमा धूम है धुआं दूम हाँ जी धुआं किससे उत्पन्न होता है अग्नि से तो कार्य है ना इसमें क्या सोचने है आप अग्नि से तो धुआं उत्पन्न होता है उसमें क्या सोचना है अग्नि ना हो तो धुआं कहां से आएगा नहीं पकड़ में आया लिंग तो होता है तो वो कार्य वो उत्पन्न हुआ है ना उत्पन्न हुआ है ना तो किससे उत्पन्न हुआ अग्नि से इसमें फिर क्या सोचना है उसमें कोई बात नहीं है कार्य भी है और लिंग भी है इसमें क्या दिक्कत है हाँ जी चले तो कह रहे हैं जो साध्य है सिद्ध करना है किसको सिद्ध करना है अग्नि को सिद्ध करना है यानी अग्नि को जानना है उस अग्नि का लिंग कौन है ये कार्य है वो कौन है धुआं है ऐसा स्पष्ट हो गया कह जी। तेना अस्ति अग्नि इति ज्ञानम लैंगिकम तेना उस धुवे के कारण से अस्ति अग्नि अग्नि है ज्ञानम बहुत ये ज्ञान बोता है और ऐसा जो ज्ञान है उसको कहते हैं लैंगिकम ज्ञानम उसको लिंग से होने वाला ज्ञान कहते हैं स्पष्ट हो जी अब अगला उदाहरण दे रहे हैं यदवा अथवा आप यू भी समझ सकते हैं दूसरा उदाहरण श्रोत पूर्वोदक वैपरीत्यम दृष्ट अबूत वृष्टिर रीति लैंगिकम ज्ञानम बहुत स्रोत में यानी पीछे कहीं पर बरसात हुई है पूर्वोद का वैपरीत्यम पहले वाले पानी के विपरीत पानी को दृष्टवा देख करके जो पानी बह रहा था साफ सुथरा बह रहा था उस पानी के विपरीत पानी को देखा मटमैला और मिट्टी से युक्त और भी बहुत सारे झाड़ झंकार से युक्त जो पानी बह रहा है उसको देख करके वृष्टि अभूत बरसात हुई है इस प्रकार का उस लिंग से ज्ञान होता है यानी विपरीत विपरीत पानी रूपी लिंग से बरसात रूपी साध्य की सिद्धि हो रही है स्पष्ट हो गया जी हाजी ये अस्म कार्यम हाजी अरे वृष्टे वो आप लगा लो ना इदम कार्य वर्तते ठीक है मतलब वृष्टि को तो समझना है हमको बरसात हुई है ठीक है ना अब वो कैसे पता लगेंगे ये जो पानी बह रहा है ना मटमैला पानी ये उसका कार्य है उस वृष्टि का उसको देख करके उस कारण कारण को समझ लिया आपने तो जो वृष्टि वृष्टि वृष्टि कह रहे हैं ये किन-से है हाँ और क्या वृष्टि तो साध्य है वृष्टि हुई वृष्टि को थोड़ा देखा हमने बरसात को उस स्रोत में कहीं पीछे हुआ है हुई है बरसात वो तो नहीं देखा आपने उसको प्रत्यक्ष नहीं किया पर इससे प्रत्यक्ष इससे अनुमान कर रहे हैं इससे जान कर रहे हैं ना जो गंदा पानी देख करके रहा है स्पष्ट हाँ जी अगली बात देखिए अस्य वृष्टि रूपस्य कार्यस्य अनुमेयस्य अनुमेय से इदम मेघवर्धनम भविष्यति पहले कार को देख करके बताया अब कारण को देख करके बताया जा रहा है अस्य वृष्टि रूपस्य कार्यस्य इस वृष्टि रूपी कार्य का वृष्टि रूपी जो कार्य बरसात जो हो रही है उस वृष्टि रूपी कारी को देख करके अनुमेय से इदम अनुमान करने योग्य यह मेघवर्धनम मेघ को देख मेघ को बढ़ते हुए कारणम दृष्टवा भविष्यति वृष्टि रीति लैंगिकम ज्ञानम ठीक है तो यहां कार्य को जानना यहां कार्य जो है साध्य बन गया और कारण साधक बन गया अस्य वृष्टि अस्वृष्टूप कार्य ये जो वृष्टि होने वाला है वृष्टि जो होने वाली है इस होने वाली वृष्टि रूपी कार्य को हमें समझना है अनुमेय उसको अनुमान करना है हमको इदम मेघवर्धनम मेघों का बढ़ना ये कारण है इस मेघों का बढ़ना रूपी कारण को दृष्टि देख करके भविष्य वृष्टि बरसात हो गई होगी इति लैंगिक ज्ञानम लिंग से होने वाला ज्ञान होता है तो यहाँ कारण ज्ञानम कार्य से भवती। ये है पहले था कार्यम ज्ञानम कार्य अधुना अस्ति कारणम ज्ञान बहुत ज्ञानम अस्थि कारण्वा है हो गया स्पष्ट आगे चलिएगा अगली बात कही जा रही है अंधकार स्पृष्ठ तत्सयोगी शरीर अन्मीयते अंधकार में अंधेरे में त्वचा को छू लिया किसी के त्वचा को छू करके तयोगी उस त्वचा के साथ जुड़ा रहने वाला शरीरम शरीर का अनुमान होता है यह संयोगी का उदाहरण है अगला अगली बात कही जा रही है कुटिया पृष्ठे स्थित हम्म वैसे समवाई होना चाहिए ठीक बात है आपकी संवाई का उदाहरण है वैसे मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है लेकिन बोला नहीं आपको अभी आगे पढ़ो पता लग जाए कुटिया पृष्ठ स्थित हस्तिन शुंडम उत्थानम दृष्टवा अस्ति तो अनमीयते कहते हैं कुटिया कुटी कुटी कहते हैं कुटिया को तो कुटिया पृष्ठे किसी कुटीर के पीछे स्थितस्य हस्तिना विद्यमान हाथी का शुंडम उचितम दृष्ट ऊपर उठा हुआ सूंड को देखकर के अस्ति व्यवहितो अनुमत व्यवहित तो हाथी का अनुमान होता है ठीक है हाजी वैसे विवक्षा है यहां पर इन्होंने संयोग की विवक्षा से बोला यहां पर संयोग की विवक्षा है सूड अलग है शरीर अलग है अवयव अवयवी मान करके संयोगी मान करके ऐसा उत्तर दिया है अगली बात कही विस्फूर्जंतम सर्पम दृष्टवा विरोधी नकुल अनुमते विस्फूर्जनतम सर्पम दृष्टवा फुंकारते हुए, हुए सांप को देख करके उसके विरोधी नकुल का अनुमान होता है संयोग का उदाहरण आप ऐसा ले सकते हैं जैसे चलती हुई गाड़ी को देख करके चालक का अनुमान होता है यह संयोगी का उदाहरण है पकड़े में आ रहे हैं। चलती हुई गाड़ी को देखा देख करके चालक का अनुमान किया ये संयोगी उदाहरण हो गया शरीर का संयोग है जी नहीं मतलब ये है कि ये व्यक्ति उठ रहा है बैठ रहा है तो इसमें आत्मा है ऐसा अनुमान किया ये संयोगी उदाहरण है ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं हाजी हाँ ऐसे दिया लेकिन उसकी जगह अच्छा उदाहरण यही है जो संयोगी उसमें होता है जो पृथक पृथक पदार्थों में संयोग होता है जहां अंगी अंगी अंग अंगी भाव है ना वहां वो संयोगी में नहीं आता है वो समवायी में आता है ठीक है जी ये समवायी का ही उदाहरण होना चाहिए स्पर्शे ना समवायी वायु अनुमीय देखो ये समवाय का उदाहरण दिया स्पर्श से वायु का अनुमान होता है रूपम दृष्टवा रूपवती रूप को देख करके रूप वाले पदार्थ का अनुमान होता है यह समवाई का उदाहरण है रूप को देख रूप वाले पदार्थ का रूप रूप को देखकर वाले पदार्थ का तो वैसे एकार्थ समवायिक को बता रही हैं पर एकार्थ समवायि का उदाहरण है समवाय के भी अलग अलग है ना एक समवायी अलग है एक एक है तो एकार्थ समवायि को अलग से इन्होंने नहीं बोला समवाय के अंतर्गत ही उनको ले लिया रूपम दृष्टवा रूपवती तत्र एकार्थ समवायी स्पर्शो अनुमीयते रूप को देख करके रूप वाले जो पदार्थ है उस पदार्थ में रहने वाले जो स्पर्श है उसका भी अनुमान होता है ये है तत्र एकार्थ समवायी स्पर्शो अनुमीयते वहाँ उसी रूप के साथ रहने वाला जो स्पर्श है उसका अनुमान होता है स्पर्शेना भी तत्व भवितव्य में कैसे अनुमान होता है अगर रूप है यहाँ रूप दिखाई दे रहा है तो निश्चित बात है वहां स्पर्श भी होना चाहिए ऐसा ज्ञान होता है इति सर्व ज्ञानम लैंगिकम आनुमानिकम भवति इस प्रकार ये सभी के सभी प्रकार जो है ये लैंगिक ज्ञान है यानी अनुमान से होने वाले ज्ञान है ठीक है सूत्रार्थ इसका यह कार्य है इसका यह कारण है इसका यह कार्य है इसका यह कारण है इसका यह संयोगी है इसका यह विरोधी है इसका यह संयोगी है इसका यह विरोधी है और इसका यह समवायी है इस प्रकार अनुमान से होने वाला ज्ञान है या इस प्रकार से होने वाले ज्ञान को आनुमानिक ज्ञान कहते हैं हा जी चलें। पूर्व कथने विशिष्ट पहले वाले सूत्र में जो बात कही है उसमें एक विशेष बात कही जा रही है बोलिए अस्य इदम कार्य कारण संबंध च अवयवाद भवती अस्दम कार्यकार्बंध इसका यह कार्य है या कारण है ये जो संबंध है ये अवयव से होता है पंचावय से होता है अभी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा इसका यह कार्य है इसका यह कारण है ऐसा जो संबंध है इसका यह कार्य है इसका यह कारण है ऐसा जो संबंध है इसका ज्ञान पंचावय से होता है या पंचावयव के अवयव से होता है ब्रैकेट में लिख सकते हैं उदाहरण से होता है उदाहरण पंचावय का एक अवय है विचित्र सूत्रकृत। सूत्रकृति राचार्यस्या तत्र अर्थ से भासते भाष्यकार कहना चाहते हैं सूत्रकृति आचार्य खलु कृति सूत्र बनाने वाले आचार्य की जो शैली है वो विचित्र विचित्र है क्यों ऐसा सूत्र बना इस सूत्र से तीन प्रकार के अर्थ निकल के आते हैं इसलिए विचित्र सूत्र है तत्र प्रथम अर्थ कहते हैं पूर्व सूत्रे अस्म यत् लैंगिकम ज्ञानम पूर्व सूत्र में अस्म कहकर के, के जो लिंग से होने वाले ज्ञान को लैंगिक ज्ञान कहा है वो कैसे होता है कार्य कारण संयोगी विरोधी द्रव्याश्रित उत्तम और ये जो ज्ञान होता है ये कार्य कारण संयोगी विरोधी और समवायी रूपी द्रव्यों के आश्रित से होता है पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं अस्य इदम से इदम इसका यह ऐसा जो लैंगिक ज्ञान होता है वो कार्य रूपी द्रव्य के आश्रित से कारण रूपी द्रव्य के आश्रित से संयोगी रूपी द्रव्य के आश्रित से विरोधी रूपी द्रव्य के आश्रित से समवाय रूपी द्रव्य के आश्रित से होता है ठीक है जी कार्य कारण कार्यकार वहां जो कार्य कारण संबंध है लिंग-लिंगी संबंधा या लिंग लिंगी का जो संबंध है उनका अनुसंधेया उनका ज्ञान कर लेना चाहिए कौन कार्य है, है कौन कारण है कौन लिंग है कौन लिंगी है उसका ज्ञान कर लेना चाहिए कैसे अवयवात अवयव से कर लेना चाहिए वो अवयव क्या है तंत्रांतर प्रसिद्धात दूसरे तंत्र में दूसरे शास्त्र तंत्र कहते शास्त्र दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध है किस रूप में पंचावयवात पंचावय गणात पंचावय रूपी गण से समझ लेना चाहिए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन रूपाद भवति। पंचावय रूपी अवयव से उसका ज्ञान होता है कि ये इसका कार्य है ये इसका कारण है ठीक है जी अब दूसरा अर्थ करते हैं सूत्र का पूर्व सूत्र लैंगिकम ज्ञानम यदम पहले वाले सूत्र में लिंग से होने वाला जो ज्ञान कहा है तत्र उस ज्ञान के संदर्भ में कार्यकारण ये जो कार्य और कारण का संबंध है ये यूं कहिए लिंग लिंगी का जो संबंध है इसको योजनी यहां समझ लेना चाहिए कैसे अवयवाद अवयव से अवयव का अर्थ कर रहे हैं एक देशात एक देश से और वो एक देश क्या है लिंगात लिंग से लिंगात बहुत वो लिंग से होता है एक लिंग से होता है नो चेत अगर ऐसा अर्थ नहीं करते हैं तो तत्र प्रत्यक्षम प्रात्यक्षिकमेव ज्ञानम से फिर तो वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा अगर लिंग से लिंगी का ज्ञान नहीं करते हो तो फिर वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाएगा यह कहना चाहते समझ में आगे जी तीसरा पूर्व अस्य इधम कार्यम कारणम ये जो बात कही गई है कारणात कार्यस्य तथा कार्यात कारणस्य उत्तम पहले वाले सूत्र में अस्य इधम कार्यम कारणम ये जो बात कही है ये इसलिए कही है कारणात कार्यस्य से कारण से कार्य का अनुमान होता है और कार्य से कारण का अनुमान होता है ऐसा कहा गया है अत्र सूत्रे इस दूसरे सूत्र में अस्य अदम कार्य कारण द्वयो इस सूत्र में इसका ये कार्य और कारण इन दोनों का अर्थात कार्य कारण यो कार्य और कारणों का संबंध हा, संबंध है आपस में संबंध है ऐसा अनुमेयो भवति ये अनुमान करना चाहिए कैसे खलु अवयवात अवय आवयव से अब ये अवयव का अर्थ दूसरा कर रहे कैसे अवय से यथा अवयवाई कार, <laughs> रू, के अवयव है या ऊनी के अवयव है कौशे नहीं कौशेय कहते हैं आ, उसको आ, उन, नहीं ऊनी नहीं ऊनी अलग है ऊनी तो हो गया और ना ये जो आ, आ, जिन कीड़ों को रेशम, रेशम हा कौश रेशम के अवयवों से और वो अवयव कैसे हैं कर्कश भी है कुछ अवयव कर्कश है कोई कुछ अवयव मृदु है कुछ अवयव भारी है तो कर्कश मृदु और गुरु वाले अवयव होते हैं कारणभूता तंतवा ये सब कारण स्वरूप तंतु हैं तथा तथा उसी प्रकार से तेम अवयवी उनसे बनने वाला जो अवयवी है वो वस्त्र है तेजाम अवयवी वस्त्रम भविष्यति उन अवयवों का जो अवयवी है वो वस्त्र होता है और वो वस्त्र भी कारण पूर्वक होता है अगर कारण कर्कश है तो कर्क वस्त्रम भवति; मृदु कारण है तो मृदु वस्त्रम भवति; गुरु कारण है, तो गुरु और लघु कारण है, तो लघु उष्ण कारण है, तो उष्ण। इति एवं अनुमेयम। ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए यथा खलु दृश्यते अवयवी वस्त्रम, गुरु लघु उष्णम कर्कश मृदुवा। जिस प्रकार से अवयवी वस्त्र गुरु के रूप में भारी के रूप में हल्के के रूप में गर्म के रूप में कर्कश के रूप में या मृदु के रूप में जैसा दिखता है वस्त्र तद अवयवाह उस वस्त्र के अवयव भी जो कि कारण भूताह कारणों के रूप में है वो भी क्या कारपासहा वो कारपास हो सकते हैं यानी रूई हो सकते हैं और नहा वो ऊनी हो सकता है या कौशेया रेशमी हो सकता है वा संति इति अनुमान अनुमानतव्यम ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम सूत्र अन्यथा व्याख्यातम शंकर मिश्र और जय नारायण इन दोनों ने इस सूत्र की व्याख्या गलत की है ये हो गया आपका अनुमानिक ज्ञान कैसा होता है ये प्रसंग अब अगला प्रसंग आ रहा है शाब्दम ज्ञानम उच्चते शाब्दिक ज्ञान कैसे होता है यानी शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान किस रीति से होता है उस बात को लेकर के समझाया जा रहा है बोलिए एक न शाब्दम व्याख्यातम सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पूर्वोक्त प्रकार से यानी अस्से इदम कार्यम कारणम इस प्रकार से शब्द से होने वाला ज्ञान भी होता है पकड़ में आ रही भाषिक को देखिएगा अस्म संबंध अस्य प्रकार इस संबंध के प्रकरण से अर्थात अस्य शब्दस्य अयम अयम इति इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार से शब्द से होने वाला ज्ञान होता है और वो ज्ञान चाहे वैदिक शब्द का हो या लौकिक शब्द का हो शाब्द ज्ञान बहुत वैदिक वोकिंग स्पष्ट हो गया जी अब इस पर प्रश्न किया जा रहा है आपने जो एतेना ना कहकर के बोला है वो तो अनुमान में लिंग लिंगी होता है कार्य कारण होता है ठीक है जी अवयवी होता है उसी के अनुसार आप शाब्दिक ज्ञान को कैसे बता सकते हैं पकड़ में आ रहे हैं ना कथम उचित शाब्दम ज्ञानम एतेना इति आप ये कैसे कहना चाहते हैं कि शाब्दिक ज्ञान जो है ना ऐसा कह करके क्यों कहा आपने एतेना अर्थात अस्य इदमिति अस्य प्रकार इदम इस प्रकार से कथम बहती कैसे होता है हाँ जी नहीं अत्र लिंग लिंगी संबंधो अस्ती यहां तो कोई लिंग-लिंगी का संबंध तो है ही नहीं है जैसे अनुमान में होता है लिंगलिंगिक संबंध हाँ? ऐसा तो है नहीं है यत लिंगम ये लिंगम आश्रित अर्थ लिंग का आश्रय लेकर के उसका अर्थ बता सके ऐसा तो है ही नहीं यहां पर यह प्रश्न है अत्र उच्चते इसको समझाने के लिए उत्तर दिया जा रहा है बोलिए हेतु अपदेशो लिंगम प्रमाणम कारणम इति अनर्थांतरम सूत्रार्थ लिखिएगा हेतु अपदेश अर्थात कथन हेतु अपदेश लिंग प्रमाण और कारण ये सब पर्यायवाची शब्द हैं जी इस एक शाब्दक्तम संबंध के प्रकार से ही शाब्दिक ज्ञान होता है ऐसा समझ लेना चाहिए अस्मित संबंध प्रकार इसका यह है इस संबंध की प्रक्रिया से अस्य शब्दस्य अयमर्था इस शब्द का ये अर्थ है ऐसा समझ करके शाब्दिक ज्ञान होता है ऐसा शाब्दिक ज्ञान दो प्रकार का है वैदिक और लौकिक ठीक है जी अब इसका विस्तार आप कितना ही कर सकते हैं वैदिक भी दो प्रकार का होता है एक वैदिक का मतलब मंत्रोक्त है वो वैदिक है और एक व्याख्यान ग्रंत्रों में उक्त है वो भी वैदिक कहलाता है यानी ईश्वरोक्त भी वैदिक है यानी वेद मंत्रों में जो कहा गया है इस शब्द का ये अर्थ है वो वैदिक है अथवा उन वेद मंत्रों के जो व्याख्यान ग्रंथ है वो, वो भी वैदिक माने जाते हैं ऋषिकृत ग्रंथ जो वैदिक है और लौकिक का मतलब है जो लोक में प्रयोग होता है भाषा में जो भी प्रयोग होता है हाँ जी सूत्रार्थ हो गया हेतु अपदेश लिंग प्रमाण करण ये एक शब्द है इससे शाब्दिक ज्ञान होता है यानी हेतु से होता है कहो अपदेश से होता है कहो ये लिंग से होता है कहो ये प्रमाण से होता है कहो ये कर्ण से होता है कहो एक ही बात है हेतु अपदेश लिंगम प्रमाणम करणम इति एतानी पदा संति एकार्थानी बशकर कहते हैं हेतु अपदेश लिंग प्रमाण करण इति एतानी पदानि ये सबके सब पद ये पांच पद जो है एक संति एक ही अर्थ को कहने वाले हैं शब्दस्य अर्थविधाने हेतु स्तु तत्र समयः कहते हैं शब्दस्य अर्थविधाने अर्थविधा अमुक शब्द का अमुख अर्थ है इस अर्थ को करने में जो हेतु है वो हेतु वहां पर समय होता है संकेत सामयिक शब्दार्थ संबंध है समय समयो अस्ति, वहां समय है यदि अस्य शब्दस्य अयम अर्थो अस्ति न अन्य जो कि इस शब्द का यही अर्थ है दूसरा नहीं है ऐसा सामयिक हेतु होता है सामयिक ही आप हेतु कहो अपदेश कहो लिंग कहो प्रमाण कहो या करण कहो तो प्रमा, उस समय समयम प्रमाणम हेतु आश्रित अर्थो भवती उस प्रमाण को उस हेतु को आश्रय लेकर के उन उन शब्दों का अर्थ किया जाता है हाजी शब्द है वही समय है शब्द नहीं है समय का मतलब है, है संकेत अमुक शब्द का आ, अमुक अर्थ होता है ये जो सांकेतिक संबंध है ना वो सांकेतिक संबंध है उसी को समय कहा है नहीं मतलब संबंध को कह रहे हैं अगर, वो जो शब्द का जो अर्थ है। ऐसा है मैंने टुक टुक ऐसा एक अर्थ लिखा है इसको टुकटुक इसको कहते हैं ठीक है ना ये ऐसा मैंने समय बांधा तो आप हाँ जी टुक टुक ले आओ तो आप ये ले आएंगे तो ये जो मैंने समय का निर्धारण किया है ये जो संकेत बनाया है उस संकेत के आधार पर आपको इसका ज्ञान होता है जब मैं शब्द बोलूंगा टुक, तो इस टुक टुक जो है इसको कहते हैं ऐसा जो मैंने संबंध बांध के रखा समय उसको साम, सामयिक कहते हैं संकेत संकेत इसको टुक टुक कहते हैं ऐसा संकेत बनाया इसका नाम है सामयिका शब्द हो गया संकेत कह मतलब ये अर्थ है टुक टुक शब्द इस अर्थ को कहते हैं ये है संबंध ठीक है जी चलिए देखिए इसको कपड़ा कहते हैं भाई क्यों कहते हैं कपड़ा एक संकेत बनाया है भाई इसी को कपड़ा कहते हैं कपड़ा रूपी शब्द इस अर्थ के लिए प्रयुक्त तो होता है कपड़ा अस्य शब्दस्य अर्था अर्थ इदं वस्त्रम ऐसा तो तो मुझे इसमें एक बार थी। एक एक नहीं फिर फिर फिर प्रत्यक्ष में जो जो ध्वनि आती है है और और शब्द प्रमाण हो हो गया और फिर जो ये संकेत की बात रही तो दोनों में फिर करेंगे ऐसा है वस्त्र तू इति मैं उतम वस्त्रम न दृश्यते वस्त्र शब्द उच्यते मैया वस्त्र समझ तो उस वस्त्रम इस शब्द का अर्थ आप क्या लेंगे जहां वस्त्र रूपी अर्थ रखा है उसी को लेंगे पुस्तक रूपी अर्थ को नहीं लेंगे आप क्योंकि ये संबंध मैंने आपको बता दिया है कि इसको कपड़ा कहते हैं इसको पुस्तक कहते हैं इसको टेबल कहते हैं इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं ऐसे पहले आपको बता रखा है आपको फिर मैं बोलता हूं पुस्तक तो आप वो पुस्तक ले आएंगे ह हाँ। कपड़ा को नहीं लाएंगे तो हाँ अब सुनो आप सुनो आप जो पूछना चाह रहे हैं जब मैं हाँ जी हमारे विशाल कक्ष में बहुत सारे कपड़े रखे हैं ऐसा बोला मैंने आप नहीं देख रहे कपड़ों को बोला है तो कपड़ा सुनते ही उस कपड़ा रूपी शब्द से आप उस अर्थ का बोध करते हैं तो ये है अनुमान से नहीं हुआ शब्द से हुआ शब्द श्रवण न अभवत अभवत न तो अनुमाना लिंगलिंगी संबंध बता तो लिंग संबंध नहीं लिंगलिंगी संबंध तो वहां एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है वहां तो अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है यहां कौन सा प्रत्यक्ष हो रहा है आपको कपड़ा इसको शब्द से होने वाला ज्ञान कहते हैं इसको ये बात आपने पहले भी इस प्रसंग में यही बात उठाई था आपने पहले प्रसंग आया था प्रमाणों का प्रसंग आया था यहाँ पर वहां पर भी यही बात था। आप अनुमान को और शब्द को अलग नहीं कर रहे हैं शब्द को सुनकर के सुन करके तो, तो फिर तो समस्या कह तो हो गए उत्तर फिर क्या पूछना है आपको तो यहाँ पर इसको अनुमान कह रहे हैं तो शब्द कह रहे हैं शब्द कह रहे हैं शब्द से होने वाला ज्ञान भाई लिंग का मतलब है उसका नाम लिंग बताया लिंग कहने मात्र से वो कोई प्रत्यक्ष वस्तु थोड़ा कहना चाह रहे हैं लिंग शब्द से प्रत्यक्ष वस्तु को नहीं कह रहे हैं जैसे दुआ रूपी लिंग से अग्नि रूपी लिंगी का अनुमान होता है वहां लिंग का शब्द वहां वो प्रत्यक्ष को कहने के लिए आए या लिंग जो है शब्द के लिए आ रहा है ऐसा है ध्वनि ध्वनि प्रत्यक्ष है उससे गाड़ी का अनुमान आप करते हैं गाड़ी जो भी है उस शब्द शब्द का आश्रय जो भी है उसका अनुमान करते हैं शब्द को सुनकर के वो एक अलग बात है मान लीजिए एक गाड़ी आ रही उधर से उसकी आवाज आई है आपने गाड़ी को नहीं देखा उस आवाज को सुनकर के उस गाड़ी का आप अनुमान कर रहे हैं क्योंकि आवाज तो गाड़ी की जो आवाज है वो तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है ना वो शब्द थोड़ा है शब्द का मतलब वो शब्द जो यहां पर आपको कानों में आए हैं, वो शब्द विषय है और यहां जो शब्द कह रहे हैं वो वर्ण वाले शब्द है गच्छती पठती लिखती वस्त्रम ये जो शब्द है ये वर्णात्मक शब्द है इन शब्दों से उन शब्दों के आशित जो अर्थ हैं, उनका आपको ज्ञान हो रहा है वो है शाब्दिक ज्ञान वो अलग है जी जो जो शब्द हो रहे हैं और उन से इधर उधर क्यों जाते हैं वो अनुमानिक जाने नहीं जी, अनुमानिक ज्ञान है क्या जो शब्द में सुनाई दिया गई प्रत्यक्ष हो गया शब्द से जो प्रत्यक्ष होने के बाद शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ वो जान शब्द ज्ञान है जान। जान। का जो हुआ। हाँ, वो वो वो उसका मैं कोई नहीं कह रहा हूँ भाई अनुमान का मतलब ये जो शब्द बोला है ना आपने जैसे गाड़ी की आवाज आ रही है वो शब्द आपने सुना वो शब्द तो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष शब्द को सुनकर के जो आपको जान हो रहा है वहां पर, वहां पर वहां पर वहां गाड़ी आ रही है उसका अनुमान हुआ है ये अलग शब्द है वो अलग शब्द जो आप कहना चाह रहे हैं मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को दोनों का अंतर नहीं कर रहे हैं आप लोग शब्द शब्द बोल करके आप शब्द का वर्णात्मक शब्दों को ले रहे हैं आप टुक आपने जो कहा हम्म टुक ठीक है बोलो कुछ भी कहा कहा तो तो नहीं, नहीं कह रहा मैं नहीं कह रहा हूँ मैं उनको नहीं कह रहा हूँ पेनूप जो शब्द है पे न पेन ये जो वर्ण है इन वर्णों को आपने सुना है ठीक है ना पेनुरूपी जो वर्णों को सुना है उसको सुनकर के वो पेन जो शब्द है वो शब्द को जो अर्थ कहता है उस शब्द को सुनकर के वो शब्द जिस अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ उस अर्थ का बोध होता है ये शाब्दिक ज्ञान है ये शाब्दिक ज्ञान है बिल्कुल ये दूसरी क्या थी थी थी आँगे आँगे, वो कौन सी दूसरी लिंग, लिंग, ये क्या थी थी? वहां लिंग का अर्थ दूसरा है ना मैंने बताया ना जैसे आपने दुबे को देखा वहा ये तो आपने बता दिया जी जी, आ, लिंगी, लिंगी कन यहां लिंग लिंगलिंग यहाँ जो हाँ जी शब्दस्य अयम से अयम अर्थ ये शब्द जो है ये लिंग है पे, उस आ, पे, पे, पेन, पेन रूपी शब्द ये लिंग है और जो अर्थ पेन वाला जो अर्थ है वो उसका आपको ज्ञान हो रहा है तो ये ये किससे हो रहा है शब्द प्रमाण से तो तो तो इसमें तो क्या, मतलब तो तो तो क्या क्या दिक्कत है? है है? मतलब मुझे ये ये समझना चौथा कह रहा उसी का तो अर्थ में बता तो ये तो तो में जो जो बोल रहा हूँ आपको देखिए ये जो बोला है ना कहा चला गया हाँ अस्य तू अपदेश प्रमाणम करणम इति अनर्थान्तरम ठीक है इसी सूत्र में कह रहे हैं ना भूमिका में ये कहना चाह रहे हैं कथम उच्चते शाब्दम ज्ञानम शाब्दिक ज्ञान एतेने के आधार पर कैसे कहा जा रहा है क्योंकि ए तो ये तो अनुमानिक ज्ञान होता है ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वहां अशम जो बात कही गई है वहां लिंग लिंगी को लेकर के बात कही गई है नहीं अत्र लिंगलिंग संबंधो अस्थित यहाँ लिंगलिंगी का संबंध नहीं है यह तो लिंगम आश्रित्य अर्थ प्रतीय था लिंग का आश्रय लेकर के अर्थ का ज्ञान हो सके ये पूर्व पक्षी ने कहा अब उसका समाधान किया है जो ये लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है ये लिंग लिंग का हो हेतु का हो अपदेश का हो यहां लिंग का अर्थ अपदेश है हेतु है प्रमाण है या करण है ये सब एक अर्थवाची है तो इस अर्थ में जब आप जो शब्द बोलोगे या शब्द या लिंग बन रहा है ये लिंग का मतलब है अपदेश है कथन है इदम शब्द अस्य अर्थे अर्थ आगचतीब्द अयम शब्द यू कही अयम शब्द अस्य अर्थे आगच्छति ठीक है तो ये जो अयम शब्द ये जो शब्द है कौन सा शब्द है मैं बोलता हूं वस्त्रम वस्त्रम अयम शब्द आ, वस्त्र अर्थ अर्थकृति आगच्छति ये जो शब्द वस्त्र रूपी शब्द है ये वस्त्र रूपी अर्थ के लिए आता है तो यहाँ वस्त्रिंग हो गया है और उसका जो अर्थ है वो उसको जाना लिंगी बन गया वहां पर तो अब यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहे हैं ये, ये, ये अनुमान को बताना चाह रहे हैं नहीं यहाँ ये शब्द को बताना चाह रहे हैं यहाँ ये अपदेश है कथन यानी लिंग शब्द अनुमान के प्रसंग में प्रयोग होता है और लिंग शब्द शाब्दिक ज्ञान में भी प्रयोग में आता है पर या? पहले सुना पूरा यहाँ लिंग शब्द जो प्रयुक्त तो हो रहा है ये लिंग उस अर्थ में प्रयुक्त तो हो रहा है जो शब्द ज्ञान शाब्दिक ज्ञान को समझने के लिए ये लिंग अलग प्रकार का लिंग है और वहां जो लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है वह लिंग होता हुआ भी उस लिंग का अर्थ अलग है पर दोनों के लिंग लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है बस ये अंतर है लिंग लिंग शब्द का तुझे एक अर्थ है हेतु प्रमाण ठीक यहां पर जो लिंग जैसे वस्त्र रूपी शब्द है इस वस्त्र रूपी शब्द से वस्त्र रूपी अर्थ का बोध होता है ठीक है ना तो ये वस्त्र रूपी शब्द क्या है उस वस्त्र रूपी अर्थ को बताने के लिए लिंग है प्रमाण है सुनो इसको संकेत कहते हैं इसको अपदेश कहते हैं अपदेश भी बोल सकते हैं इसको लिंग भी कह सकते हैं हाँ जी ठीक है हाँ शब्द प्रमाण की कोटि में शब्द प्रमाण की कोटि में लेंगे हाँ जी हाँ जी ये शब्द प्रमाण को बताने ना अनुमान प्रमाण के लिए नहीं है अनुमान अनुमान आन, को बताने के लिए नहीं है ये शब्द प्रमाण को बताने के लिए बता तो केवल लिंग लिंगी बताने मात्र से अनुमान नहीं हुआ करता है ये कहना चाहते हैं लिंग लिंगी जो है अनुमान के लिए भी होता है और शब्द प्रमाण के लिए भी होता है और शब्द प्रमाण में जो लिंग है वो हेतु अर्थ को कहने के लिए है वो अपदेश अर्थ को कहने के लिए है ऐसा है यह कहना चाहते हैं क्यों प्रॉब्लम नहीं है खुद सूत्रकार कहता उसको लिंग भी कह सकते हैं लिंग शब्द केवल अनुमान के प्रसंग में ही क्यों आप लागू कर रहे हैं लिंग शब्द और अर्थों में भी प्रयोग होता है शब्द के जान को समझने के लिए भी लिंग शब्द का प्रयोग होता है जीव, वो तो समस्या नहीं हाँ हाँ ठीक है बस भेद नहीं होगा भेद तो कहाँ कह रहे हम हम इससे अनुमान को थोड़ा कहना चाह रहे थे हम तो शब्द कोई कहना चाह रहे थे वो आप इसमें ले आए यहाँ ये तो अनुमान को कह रहे जी अनुमान को कह रहे ना ना मैंने कब कहा यही तो मैंने आपको बोला था आ, नहीं नहीं ये नहीं टुक टुक शब्द जो है ये शब्द इस अर्थ को कहने वाला है ये संबंध मैंने आपको बोल दिया बता दिया उसके बाद में जब आपको मैं बोला टुक टुक ऐसे कहते ही आप इस अर्थ को अनुभव करेंगे यह है शाब्दिक ज्ञान यही तो बोला था उस समय भी यही बोला था आपने आपके मन में अनुमान बैठा हुआ है तो जो भी बताया जा रहा है उसको आप उधर जोड़ते जा रहे हो इसलिए आपका ऐसा लग रहा है तो अच्छा आप ये बताइए अनुमान क्या देखकर करके अनुमान किया आपने टुक टुक, टुक टुक क्या है वो वो तो शब्द है इधर उधर मत जानो वो तो शब्द है शब्द को देखकर करके अनुमान नहीं होता कहीं प्राणी का स्मरण आना वो अलग बातें है पर पानी शब्द का जो आ, पानी रूपी अर्थ का जो बोध हो रहा है वो अनुमान से थोड़ा हो रहा है वो शब्द के कारण से हो रहा है वो तो शब्द जान क्या तो पानी पानी नहीं नहीं आएगा।, तो नहीं आएगा कुछ नहीं होगा पहले तो आपको समय का समय जताना पड़ेगा यानी समय का मतलब है संकेत बताना पड़ेगा इसको पानी कहते हैं आपको बताना पड़ेगा जब वो बताने के बाद जब मैं शब्द का प्रयोग करता हूं तब उस शब्द के माध्यम से उस अर्थ का बोध आप करते हैं जो शब्द के माध्यम से जिस अर्थ का बोध करते हैं उसको शाब्दिक प्रमाण कहते हैं यानी शब्द प्रमाण कहते हैं और किसी एक को प्रत्यक्ष करके किसी अप्रत्यक्ष का अनुमान करते उसको अनुमान कहते हैं यानी एक को प्रत्यक्ष करके और किसी को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का जब ज्ञान आप करते उसको अनुमान कहते हैं वो अलग प्रक्रिया ये अलग प्रक्रिया है ठीक है मेरी ओर देखिएगा प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक न शाब्दम व्याख्यातम बोल रहे हैं हाँ। क्या बोल रहे हैं शुरू किया तो तो परीक्षा परीक्षा करने के लिए बोल करके चले थे तो शाब्दिक करें तो तो अच्छा आप वो कहना चाह रहे हैं ठीक है वो तो प्रारंभ में प्रत्यक्ष का बताया तो अब अनुमान का प्रसंग चल रहा है अनुमान का पूरा करके अब शाब्दिक का शाब्दम ज्ञानम उच्च है ये कहा हाँ जी हाँ ठीक है बोलो जल्दी आगे बढ़ना है हाँ तो मुंह से बोलिएगा ना आप सिर हिलाने से मेरे कैसे पता लगेगा हाँ जी अब बताया जा रहा अतः इसलिए बोलिए अस्य इधमी बुद्धि अपेक्षेक्षित हाँ अस्मित बुद्धि अपेक्षित ये है अस्मिति इसका ये जो ज्ञान है ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है ये जो शाब्दिक ज्ञान हो रहा है ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है यानी ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान होता है सूत्र तो बाद में लिख लेना पहले इसको पढ़ लेना अस्य शब्द अयम अर्था इस शब्द का यह अर्थ है इति यह बुद्धि बुद्धि की अपेक्षा से होता है पकड़ में आ रहे हैं बुद्धि की अपेक्षा मतलब आपको पहले ज्ञान कराया गया है उस ज्ञान के आधार पर अब वर्तमान में नया ज्ञान हो रहा है अगर वो ज्ञान आपको नहीं करवाया है तो आपको यह ज्ञान नहीं होगा आप टुक टुक टुक टुक, टुक कितना सुन लो लेकिन टुक टुक शब्द का तो पता लग रहा है क्या इस टुक टुक का मतलब नहीं पता लगेगा ऐसा है हाँ जी क्योंकि वो उसका ज्ञान नहीं कराया ना इसलिए कह रहे हैं बुद्धि की अपेक्षा से होता है यानी पहले आपको ज्ञान कराना पड़ेगा तब जाकर के फिर आपको होगा तो कह रहे हैं शब्द अयम अर्थ इति व्यवहार इस शब्द का यह अर्थ है ऐसा जो व्यवहार है बुद्धिम अपेक्षते बुद्धि की अपेक्षा रखता है यह व्यवहार तस्मात्ती शाब्दम ज्ञानम इसलिए वो शाब्दिक ज्ञान होता है तत्र शब्दार्थ यो की बुद्धि अपेक्षते तत्र जहाँ जहाँ शाब्दिक ज्ञान होता है वो किस किस प्रकार का होता है उसको समझाया जा रहा है तत्र शब्दार्थ यो शब्द और अर्थ इन दोनों का जो बोध होता है वो यौगिकी यौगिक बुद्धि की अपेक्षा से होता है यौगिकी का मतलब है आ, आ, जैसे अ गति गौ जो जाता है उसको गौ कहते हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं यौगिक संबंध कहलाता है एक रूढ़ी होता है एक यौगिक होता है एक योगी रूढ़ी होता है ऐसा तो यौगिक बुद्धि की अपेक्षा रखता है यदवा अथवा शब्दार्थ योग यह समय सब बुद्धि में अपेक्षते अब दूसरी बात कही जा रही है अथवा शब्द और अर्थ का यह समय जो संकेत होता है वो संकेत भी सह बुद्धिम अपेक्षित वो भी बुद्धि की अपेक्षा से होता है जैसे किसी ने बोला है इसको मठका कहते हैं मटका घड़े को बोलते हैं ना मटका तो अब मटका संकेत आपको जब तक पता नहीं लगेगा कितना ही मैं मटका मटका बोलूं आपको समझ में नहीं आएगा ये मटका क्या होता है ये सांकेतिक संबंध है समय अब संकेत संबंध को बताया जा रहा है समया शब्दस्य अर्थविदाने निज शक्ति अभिव्यक्ति योगी का संस्कारो जो समय है वो समय अलग अलग प्रकार का समय होता है यानी वो संकेत अलग अलग प्रकार का होता है शब्द अर्थविधाने शब्द के अर्थ को समझने में शब्द अर्थविधाने अर्थविधा अमुक शब्द का अमुक अर्थ ऐसा समझने में निज शक्ति उस शब्द का अपना एक सामर्थ्य होता है शक्ति अभिव्यक्ति या तो निजशक्ति की अभिव्यक्ति से होता है या योगिक संस्कार हुआ हो यौगिक संस्कार से होता है अग्निमीड़े पुरोहितम अग्नि का ये अर्थ है वो निजी शक्ति है ईश्वर में वो शक्ति विद्यमान है अग्नि का यही अर्थ होता है अग्नि का यही अर्थ होते हैं ऐसा वो निजी शक्ति है ठीक है और यौगिक संस्कार का मतलब होता है ऋषियों ने ऐसे संस्कार बनाया यानी ऐसा संबंध बनाया गच्छती गऊ जो जाता है उसको गौ कहते हैं ऐसे ऋषियों ने एक उसमें संस्कृत कर दिया पंकाज जाते पंकजा ऐसे एक संस्कृत बना दिया संस्कार बनाया उस योगिक संस्कार से हमको ज्ञान होता है संकेत कर दिया मतलब पंकज जाए थे पंकजा पंकज उसको कहते हैं जो कीचड़ से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं ऐसे योगिक संस्कार बना करके ऋषियों ने हमको बताया है उसके आधार पर होता है हाँ जी अग्नि अग्नि का मतलब यही होता है कि ईश्वर ने बताया उसकी अपनी शक्ति है अग्नि शब्द का यही अर्थ होता है ठीक है अगर पंकाज जाती थी पंका जा, इस पंक का अर्थ कीचड़ ऋषियों ने बताया आधार तो मूल ईश्वर है उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी शब्द का अर्थ वही अर्थ हमेशा रहता और कोई नि, न, न, निश्चित नहीं है उसको योगिक कहते हैं हर सृष्टि में पंकज को कीचड़ी ही कहते कीचड़ को ही पंकज कहते हैं इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते प्रमाण अभाव लेकिन अग्निमीडे पुरोहितम का अग्निकार्थ यही होता है वो निजी शक्ति है वो हर सृष्टि में अग्निकार्थ वही होगा वो बदलता नहीं है ईश्वर पकड़ में आ रहा है ऐसा हाँ जी आगे देखिएगा शाब ज्ञानम अपी भवती नहीं अनुमानवत कार्य कारण लिंगलिंगी अपेक्षम व इसलिए तस्मा शाब्दम ज्ञानम अपनी उस कारण से उस संकेत के संकेत रूपी समय कारण से उस योगिक संकेत से या उस निज शक्ति रूपी संकेत से शब्द का ज्ञान होता है ये जो अनुमान में लिंगलिंगी को लेकर की जिस प्रकार बताया जाता है कार्यकार को लेकर के जिस प्रकार बताया जाता है उस प्रकार का ज्ञान यहां नहीं होता है सूत्रार्थ इस शब्द का यह अर्थ है इस शब्द का यह अर्थ है इसका ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा से होता है हो okay? गया अब भूमिका में कहा जा रहा है प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम च त्रिविधम ज्ञान उक्तवा प्रत्यक्ष से होने वाले अनुमान से होने वाले और शब्द से होने वाले ज्ञान को तीन प्रकार के ज्ञान को कहकर के स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शति आचार्य स्मार्त ज्ञान को स्मृति से होने वाले ज्ञान को दिखाते हैं आचार्य स्मृति वाला ज्ञान कैसा होता है तो बता रहे हैं बोलिए है, आत्म आत्मा संयोग विशेषात संस्कारात स्मृति ही सूत्रार्थ आत्मा और मन के विशेष संयोग से आत्मा और मन के विशेष संयोग से और संस्कार से स्मृति ज्ञान होता है ठीक है प्रत्यक्ष होता है ठीक है प्रत्यक्ष भी होता है आत्मन का संयोग से अनुमान भी होता है आत्मन के संयोग से शाब्दिक ज्ञान भी आत्मन के संयोग से होता है स्मृति होता है आत्मन का संयोग सबके साथ में यहां पर विशेष रूप से जब स्मृति का ज्ञान करना है तो विशेष संयोग होगा आत्मन का मतलब उसी जैसा जैसा संयोग प्रत्यक्ष में होता वैसा ही संयोग होता हो तो फिर तो स्मृति क्या होगी वो तो प्रत्यक्ष के लिए होती है इन दोनों का जैसे सहयोग होता है जो मन है वो आत्मा के साथ रहता हाँ? है। हाँ यही सहयोग है ऐसा रहता है तो तो फिर ये ये तो ये एक ही तरह का का सही आप कह रहे हो ये सही हो हो अलग अलग प्रकार है। गया ये ये आ, ऐसा समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो मन तो जड़ है तो जड़ नहीं मोह बोले होता है जड़ मेरी तो, मेरी है तो अपने आप। हाँ जी मेरी जड़ तो है है अपने आप। देखो अब अब आप पहले आपने दूसरा हेतु तो दिया आप दूसरा हेतु तो दे रहे हो आप देखिए देखिये जड़ होना एक अलग कारण है आ? और घूमना फिरना हिलना डुलना एक अलग कारण है जड़ कोई हेतु नहीं बनता है कि ना घूमने में और जड़ कोई हेतु नहीं बनता घूमने में हिलने डुलने में न तो जड़ कारण है और न हिलने डुलने में जड़ कारण है हिलने डुलने के पीछे कारण है एक देशी एक देशी वस्तु चाहे वो जड़ हो, चेतन हो हिलता डुलता, हिलती डुलती है और न हिलने डुलने वाली वस्तु वो होती है जो व्यापक होती है वो हेतु है व्यापकता न हिलने डुलने में कारण है एक देशीता जो है हिलने डुलने में कारण है वहां जड़ या चेतन कोई कारण नहीं है जो आप बताना चाह रहे हाँ घूमता है ना उसमें क्या दिक्कत है स्थान परिवर्तन करता करता है। है। जब आत्मा परिवर्तन करता है तो मन परिवर्तन करता है इसमें क्या दिक्कत है आत्मा तो एक शरीर शरीर शरीर नहीं नहीं इस शरीर में भी स्थान बदलता है <laughs> मन आत्मा से अलग रहता ही नहीं है आत्मा के साथ हमेशा रहता है हाँ आत्मा के साथ हमेशा मन रहता है वो अलग नहीं जाता है ना अलग रहता हो ऐसा नहीं है आत्मा के साथ ही रहता है साथ रहता हुआ भी संयोग जो कहा जा रहा है वो ज्ञानात्मक है यानी आत्मा ने इच्छा की अब मैं मन के साथ जुड़ू तो जुड़ जाता है यद्यपि आत्मा के साथ ही रहता है मन लेकिन बोध नहीं अब जब मैं इच्छा करूंगा तब वहां ज्ञानात्मक संयोग होता है रहता है मेरे को अनुभूति नहीं हो रही है मेरे साथ मन है मेरे को अनुभूति थोड़ा हो रहा है मेरा कुछ काम करना नहीं है जब काम करना है तब संयोग होता है ऐसा मैं आपको देखना चाहता हूं। ये इच्छा जब करूंगा, तो आत्मा का ज्ञानात्मक संयोग मन के साथ होता है तब मन जो है इंद्री के साथ संयुक्त तो होता है फिर इंद्री जो है विषय के साथ संयुक्त तो होती है ऐसा और और वस्तुआत्मक भी संयोग होता है।, हाँ। होता है जैसे ये दोनों होते हैं ऐसे हाँ तो होता है ना संयोग अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे ये संयोग अलग प्रकार का है ये संयोग अलग प्रकार का है ये संयोग अलग प्रकार का है क्या ये संयोग और ये संयोग एक प्रकार के हैं बताओ आप जैसे ये ऐसा जोड़ा ये संयोग हो ना और ये संयोग है दोनों एक जैसे अलग अलग संयोग है स्वामी। ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना आप तो, तो प्रमाण तो ये लिखा है ना आत्म मनसो संयोग विशेषात्म आत्मा और मन के विशेष संयोग से तो विशेष संयोग है ना यहां पर तो आत्मा आत्म, मन का सामान्य तो सबके साथ है जैसे अनुमान में भी आत्मा का और मन का संयोग है और शब्द में प्रत्यक्ष में भी है ठीक है ना ये सामान्य संयोग है और शब्द शाब्दिक शा, ज्ञान में भी सामान्य संयोग है सामान्य तो फिर देखिए जब प्रत्यक्ष को ध्यान में रखेंगे तो वो अलग प्रकार का संयोग माना जाएगा अगर एक ही संयोग मानोगे ना तो एक ही संयोग है तो फिर उसको आप ये कहेंगे ये तो प्रत्यक्ष है और ये अनुमान है और ये शाब्दिक है ये अंतर क्यों है ये तो तो मैं पूछ तो रही हूं। अब कि तीनों सामान्य से तो तीन देखिए आत्मा मन का संयोग सामान्य का मतलब है हर ज्ञान में हर ज्ञान में यानी प्रत्यक्ष ज्ञान में अनुमान ज्ञान में शाब्दिक ज्ञान में आत्मा और मन का संयोग बराबर रहता है ये सामान्य सामान्य संयोग इसको कह रहे कह रहे हैं वो प्रकार नहीं बताया जा रहा है वहां पर मतलब है शब, प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा और मन का संयोग होना अनिवार्य है बस ये अनिवार्यता को बताया जा रहा है ऐसे अनुमान ज्ञान में आत्म मन का संयोग होना अनिवार्य है ऐसे ही शाब्दिक ज्ञान में आत्म मन का संयोग होना अनिवार्य है इस रूप में यह सामान्य संयोग बताया जा रहा है यानी सबके साथ बराबर संयोग है ये वाली बात है ये पकड़ में आ रही है आपको बात तो हो रही है हाँ जी तो कभी कुछ होता है तो ठीक तो है तो यहां बड़ेंगे तो बड़ेंगे। ऐसा है प्रत्यक्ष में जो संयोग है आत्मा और मन का वही संयोग स्मृति में कहेंगे तो अंतर क्या हुआ अब ये बताइए जब जो प्रत्यक्ष जान में आत्मा और मन का संयोग है वही संयोग ऐसा ही संयोग कहोगे तो फिर यहाँ स्मृति में जो विशेष संयोग जो बताया जा रहा है फिर ये विशेष क्या हुआ तो सामान्य है तो विशेष क्यों कहा विशेष का अर्थ है वह जानात्मक है यानी उसने चाहा ये इच्छा किए कि मेरे को स्मृति उत्पन्न करनी है तब आत्मा और मन का संयोग हुआ उस संयोग को यह विशेष कहा जा रहा है ऐसा पकड़ रहे हैं आप आज चले आत्मनो मनसा विशिष्ट संयोगात अव्यवहित संयोगात असमवाय कारणात् आत्मा और मन का जो विशिष्ट संयोग होने से उसको खोला है अव्यवहित संयोगात व्यवहित नहीं है अव्यवहित नहीं है नहीं या, या नहीं अव्यवहित संयोगात यानी अलग ना करने वाला संयोग यह अव्यवहित संयोगात मतलब अलग ना करने वाला संयोग नित्य संबंध को लेकर असमवाही कारणात् वो कैसा है असंवाही कारण है वो संयोग पूर्व अनुभूता वासना वासना नाम वासनामय प्रभावात पूर्व अनुभव किए वासनामय प्रभाव से ऐसे निमित्त से वहां स्मृति ज्ञान होता है उस स्मृति से होने वाले ज्ञान को स्मार्थम ज्ञानम उच्यते उसको स्मार्थ ज्ञान कहा जाता है और वो जो स्मार्थ ज्ञान है वो स्मार्थ ज्ञान कहाँ रहता है आत्मा में रहता है इसलिए कह रहे हैं उस ज्ञान का समवायि कारण आत्मा है समवायि कारण खलु आत्मनि स्मार्तम ज्ञानम भवति समवाय रूपी आत्मा में वो स्मार्थ ज्ञान होता है या रहता है ये इसका अभिप्राय है चले प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम स्मारतमित चतुर्विधम ज्ञानम जागृत अवस्थाया बहुत ये चार प्रकार के ज्ञान जागृत अवस्था में होते हैं प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और स्मृति ये सब जागृत अवस्था में होते हैं स्वप्न अवस्थायम् खलु स्वप्निकम ज्ञानम कथम बहती उचित स्वप्न अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है वो स्वप्न ज्ञान कहलाता है स्वप्न ज्ञान स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबन व योगदर्शन में जो आता है स्वप्न ज्ञान अलग और निद्रा ज्ञान अलग है तो ये स्वप्न में होने वाला ज्ञान कैसा होता है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है बोलिए तथा स्वप्न वैसा ही स्वप्न होता है अर्थात आत्म मन के विशेष संयोग से और संस्कार से स्वप्न उत्पन्न होता है ये इसका उतरा है सूत्रा तो लिख लीजिएगा पूर्वोक्त आत्मा मन के संयोग विशेष से पूर्वोक्त आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कारों से स्वप्न में होने वाला ज्ञान होता है चले तथा प्रकारात उसी प्रकार से अर्थात आत्मनसो संयोग विशेषात संस्काराश्च भवति स्वप्न कहते हैं उसी प्रकार से अर्थात आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से स्वप्न भवति स्वप्न होता है बाह्य उपभोग अभावे मनसा कलु आत्मनि स्थित बाह्य भोग के ना होने पर मन आत्मा के साथ विद्यमान होने से मन के आत्मा के साथ विद्यमान होने से तथा भोग संस्कार वशात या भोग के संस्कारों के कारण से शयन काले रात्रि के सोते समय में वासना प्रभवम वासना से उत्पन्न काल्पनिकम ज्ञानम काल्पनिक ज्ञान स्वप्ने उच्चते स्वप्न उच्चते उस काल्पनिक ज्ञान को स्वप्न कहा जाता है काल्पनिक का मतलब यथार्थता से ही कल्पना होती है ठीक है ना kalp ये काल्पनिक ज्ञान का सर्वथा अयथार्थ नहीं है स्वप्न ज्ञान स्वप्न ज्ञान जो है वो स्मृति के कारण से होता है संस्कारों के कारण से होता है बिना संस्कार के कोई सपने नहीं आता है यानी आपको स्वप्न में जो जो देखा जा रहा है वो आपने सब देखा है उन सब को आपने अनुभव किया उन सब को अपने विचार किया है या तो विचार किया या अनुभव किया या देखा जो भी किया है चाहे वो अनुमानिक हो चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो प्रात्यक्षिक हो इनके आधार पर ही उस काल्पनिक ज्ञान को आप स्वप्न में देखते हैं अथा अगला हाँ जी क्या संयोग विशेषार्थ और संस्कार तो जब बात इस नदी की हो रही है तो वहाँ फिर संस्कार को हटा करके तो हम देख नहीं सकते हम्म तो अगर हम संयोग विशेषार्थ इस चकार से अगर और का ग्रहण करते हुए संस्कार को संयोग विशेष को अलग ले लें और संस्कार को अलग ले ले तो फिर संयोग विशेष वाली स्थिति में जो स्मृति होगी उसका कारण क्या होती? नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये और कार यहाँ समुच्चय नहीं कह रहा है सम, नहीं ये ये आ, जो जो स्मृति होती है वो संस्कार के कारण से होती है पर संस्कार के कारण केवल संस्कारों से ही स्मृति नहीं हो रही है संस्कारों के साथ में जब आत्मा का संयोग हो जाए तब होता है ये है तो मतलब ये एक जुड़ी हाँ जुड़ी हुई चीज है समुच्चय का मतलब है समुच्चय के दो अर्थ होते हैं एक तो ये है ये ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, है। वो ऐसा नहीं है यहाँ समुचे का अर्थ ये मैं कहना चाह रहा हूं उस्यक्या उस्यक्या नहीं ऐसा आपको लग रहा है ऐसा आपको लग रहा है ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है ऐसे जब संस्कृत आ, ऐसा नहीं है ना जब संस्कृत कम आती है ना तब ऐसा लगता है <laughs> आ, वो, वो मैं वो, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कई बार संस्कृत जिसको अधिक आती है वो भी भूलवश ऐसा ही समझता है ठीक है ना ऐसा नहीं है कि जिसको कम आती है उसी को ऐसा अनुभव होता है क्योंकि अनेक बार क्या है अधिक जानता हुआ अभिव्यक्ति भूलवश भ्रांति शीघ्रतावश ऐसा समझ बैठता है कौन सा प्रश्न है तो कौन सा प्रश्न तो नहीं वो उनका प्रश्न अलग ही है ये आपका वाला प्रश्न नहीं है उनका उनका प्रश्न अलग ही था हाँ जी अब आगे चले हो गया आपका नहीं आप क्या पूछना चाहते हो पूछो हो गया तो चलो आगे आपका हो गया अच्छा और एक बात कही जा रही है सुषुप्तावस्थायाम कतम स्याद अत्र उच्चते निद्रा के काल में ज्ञान कैसा होता है उसके बारे में बोला जाता है बोलिए स्वप्ना धर्माच ये दो सूत्र हैं सूत्रता आती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है स्वप्नस्य से सुषुप्ति स्वप्न के अंत में जो अवस्था आती है उसको सुषुप्ति कहते हैं ठीक है स्वप्न जी ऐसा ये कहना है यानी प्रारंभ में आप स्वप्न थोड़ा बहुत स्वप्न होता है उसके बाद निद्रा अच्छी आती है ऐसा वो स्वप्न आपको याद नहीं रहता वो एक अलग बात है रोज आपको सपने याद नहीं रहते हैं। कभी कभी याद रहते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको रोज स्वप्न नहीं आते हैं। आते हैं पर आपको पता नहीं लगता है आप जो कहना चाह रहे हो वो मैं समझ मान लीजिए वे स्वप्न देखते देखता उठ गया उठ जाता है ना तो वहाँ उदरा का ऐसा आगे ये आप पूछना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं क्या पूछना चाहते बोलिए क्या क्या से हाँ अलग ही है यहाँ भी अलग ही माना जा रहा है यहाँ एक कहा माना जा रहा है बताओ नहीं तो आप अपने आप अपना समझ करके आप एक माना जा रहा है मान करके आप प्रश्न कर रहे हो नहीं न एक ना माना जा रहा है सुषुप्त हाँ सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान कैसा होता है ये भूमिका बनाइए ठीक है ठीके? आप बोलो आप क्या पूछना चाहते स्वप्नांतिकम अर्थात स्वप्नांतिकम इत अर्थ अस्थि सुषुप्ति वर्तते स्वप्नांतिकम का अर्थ सुषुप्ति है ये तो समझा रहे भाष्यकार भाषा भाषा को भी तो समझने का प्रयत्न करो मन इधर ही लगाओ हां जी स्वप्न से अंत स्वप्न का जो अंत है वो सुषुप्ति कहलाती है स्वप्न से अंत सुषुप्ति तत्र भवम वहां पर होने वाला अर्थात स्वप्नांतिकम स्वप्नांतिक में होने वाला अर्थात सौषुप्तम सुषुप्ति में होने वाला ज्ञानम ज्ञान बाह्य भोग अभावे बाह्य भोग के ना होने पर संस्कार अभावे चा और संस्कारों के ना होने पर आत्मनि मनसो लय लय रूपात आत्मा के साथ मन का लय हो जाने से यानी आत्मा का आत्मा के साथ मन के जुड़ जाने से संयोग विशेषात संयोग विशेष होने के कारण तथा जी मतलब अंतर उन दोनों में यही है प्रत्यक्ष अनुमान और इनमें और इस वाले में कि यहाँ पर सिर्फ आत्मा और मन रहता है बस उन्हीं का सन्निकर्ष चलता रहता है बस यही यहाँ पर संयोग विशेष कारण हाँ जी हाँ जी ठीक है तो ये भिन्नता है जिन वाले प्रत्यक्ष अनुमान और स्मृति में भी संयोग विशेष बोला है स्मृति ज्ञान में और कहा बोला तथा स्वप्न स्वप्न में भी संयोग विशेष बोला है ठीक है और यहाँ पर भी यहाँ हाँ प्रत्यक्ष में भी बोला है ठीक है तो संयोग विशेष जो है अलग अलग प्रकार के संयोग विशेष है केवल उन सब में संयोग विशेष है यहाँ संयोग विशेष नहीं है ऐसा नहीं है आत्मा और मन का तो संयोग है यानी ये जो संयोग विशेष शब्द है प्रयत्न पूर्वक संयोग विशेष है ये सब प्रयत्न पूर्वक संयोग विशेष है यानी आत्मा प्रयत्न करता है तब वह संयोग होता है चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो चाहे शाब्दिक हो चाहे स्मृति वाला हो ठीक है ना पर जो सुषुप्ति है वहां प्रयत्न विशेष नहीं होता है वहां पर ठीक है ना वहां तो आत्मा और मन का आपस में संबंध रहता है उसी से वहां पर स्वप्न का ज्ञान होता है वहां आत्मा कोई प्रयत्न नहीं करता कि मैं मन के साथ संयुक्त हो जाऊं जी, बिना जी हाँ जी बाह्य प्रयत्न के बिना होता है बाह्य प्रयत्न प्रयत्न जैसे मैं यहाँ पर प्रयत्न करता हूँ जी हाँ जी मेरे को याद करना चाहता हूँ मैं अमुक अमुक वस्तु याद नहीं आ रही है ये प्रयत्न है बोल रहे हाँ। प्रयत्न बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न का मतलब केवल बाह्य जो है वो निकटता दूरता अलग अलग दृष्टि से बाह्य आभ्यंतर का प्रयोग होता है जैसे यमनियमों में ये बैरंग योग है ये अंतरंग योग है वो आ, आ, क्रम की अपेक्षा से बाह्य आभ्यंतर तो यह आपेक्षिक शब्द है इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं यह आपेक्षिक शब्दों आपेक्षिक अपेक्षा से बोल रहा हूं ये बाह्य है वो अंतरंग है ऐसा ये जो प्रयत्न है ना बाह प्रयत्न नहीं होता यहाँ पर जैसे जागृत अवस्था में जिस प्रकार का प्रयत्न होता है वैसा प्रयत्न वहाँ होता नहीं है उसको पता ही नहीं लगता कि मैं प्रयत्न करके मन मन को जोड़ रहा हूँ तो ठीक है कि, उसको नहीं इस का होता कि ठीक है। है। लेकिन उसके प्रयत्न के बिना जैसे वो, वो तो वो प्रयत्न में बोल रहा हूँ ना प्रयत्न तो है प्रयत्न के बिना हो रहा है का मतलब है बाह्य प्रयत्न के बिना हो रहा है ये इसका अभिप्राय है जागृत तव... सुनो सुनो जागृत अवस्था में जिस प्रकार का जान कर के प्रयत्न करता है वैसा जान करके वहाँ प्रयत्न नहीं करता है आपका, आपका क्या है तो ये तो व्यवहार में यही होता है मो मोटे तौर पर यही तो होता है मोटे तौर पर यही तो बोलते है लोग सब लोग बोलते हैं मैं अकेले नहीं बोल रहा मेरी अपनी परिभाषा नहीं है ये हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं तो मनसो लयात मन का आत्मा के साथ लय होने से अर्थात संयोग संयोग विशेष हो जाने से तथा धर्मांच धर्म से अर्थात अदृष्टात अदृष्ट अद्रिश्ट रूपी धर्म के कारण से स्वशक्ति मयात भवती उसकी अपनी शक्ति के कारण से यानी धर्म अदृष्ट रूपी शक्ति के कारण से बाह्य बाह्य भोग अभावे बाह्य भोग के ना रहने पर अर्थात अथा आंतरिक संस्कार अभावे और आंतरिक संस्कारों के अभाव होने पर आत्मस्वरूपत्व ही अदृष्टम वो आत्मस्वरूप ही वहां अदृष्ट है ये आत्मा के अंदर रहने वाला अदृष्ट है वहां पर यहां जो कहा जा रहे है ना आत्मस्वरूपत्व ही अदृष्टम अदृष्ट को जो है आत्मस्वरूपत्व को लेकर के कह रहे यानी अदृष्ट को आत्मा का स्वरूप मान करके बताया जा रहा है आत्मस्वरूपत्व ही अदृष्टम अदृष्ट अद्रिश्ट जो है आत्मा का स्वरूप है एक प्रकार से तस्मात उस अदृष्ट से हाजी तथा एक तो आत्मा के संयोग से होता है फिर दूसरा धर्म से होता है उस धर्म को खोला है अदृष्टात् अदृष्ट अद्रिश्ट रूपी धर्म से होता है अब वो अदृष्ट कैसा है स्वशक्ति मात वो स्वशक्ति है यानी आत्मा की शक्ति है वो अदृष्ट यानी अदृष्ट को आत्मा को अलग नहीं माना दर्म से नहीं नहीं है धर्मा धर्म ही है हाँ जी हाँ जी हाँ आत्मा का धर्म ही मानते हैं ना धर्मांत अदृष्टात् है ना उसी को रहे बोल रहे हैं स्वशक्ति माद अपनी शक्ति रूप अपनी शक्ति से अर्थात अदृष्ट रूपी अपनी शक्ति से उसको आत्मा का शक्ति मानकर के बोल रहे हैं बाह्य भोग अभावे बाह्य भोग के नारेने पर अथा और आंतरिक संस्कार अभावे आंतरिक संस्कारों के वहां विद्यमान नारेने पर यानी आंतरिक संस्कारों के बिना आत्मस्वरूपत्व ही अदृष्ट यह अदृष्ट जो है आत्मा का ही स्वरूप है मानो अदृष्ट आत्मा का स्वरूप है उस अदृष्ट से यानी यहाँ मन के सन्निकर्ष के बिना बोला है ऐसा बोलना चाह नहीं नहीं नहीं नहीं मन मन का सन्निकर्ष तो है ही मन का सन्निकर्ष तो है पर वहां मन का सन्निकर्ष होता हुआ भी आ, एक तो आत्मा सीधा सीधा प्रेरित करता है ठीक है और एक आत्मा में रहने वाला जो अदृष्ट है वो प्रेरित करता है जो न्याय दर्शन में आपने पढ़ के आए ना एक तो आत्म प्रयत्न से होता है और एक में आत्मा में रहने वाले अदृष्ट के कारण से होता है वो दो बात बताइए एक तो आत्म प्रयत्न और एक अदृष्ट इन दोनों कारण से स्व अनिद्रा में ज्ञान होता है पकड़ में आ रहा है तस्मात् अदृष्ट से स्वशक्ति रूपात जो कि वो अदृष्ट आत्मा की अपनी शक्ति के रूप में होने से स्वस्व शक्ति रूपात धर्मांत अपने शक्ति रूपी धर्म से निर्मल्यात निर्मलता के कारण से यानी आत्मा की निर्मलता के कारण से यानी वहां आत्मा जो है निर्मल है यानी बाह्य राग द्वेष बिल्कुल नहीं है वहां पर निद्रा की स्थिति में कोई राग कोई द्वेष कुछ नहीं है वहां आत्मा निर्मल अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में तब निर्मल्याद निर्मल्याद सौषुक्तम ज्ञानम निर सुशुप्ति वाला ज्ञान होता है आनंद रूपम अनुभव होती वो आनंद के रूप में अनुभव करता है सुख का अनुभव करता है वहां पर सुशुप्ति में का नहीं।, नहीं नहीं, प्रकृति का मन का मन के अंदर भी रहता है ना सुख वो वाला कहा प्रमाण मिलता है वहां ऐसा नहीं दिखा देना आप ऐसा तो नहीं ईश्वरी आनंद मिलता है वो ईश्वर की ओर से होता है ये लिखा होगा उसको आप ईश्वरी आनंद बोल रहे होंगे ये हो सकता है आगे दिखा, दिखा। यानी वहां वो लिखा कि ईश्वरी आनंद मिलता है नहीं दिखा चल्चे चल्चे तो देखे बहुत देख बता दे ना मेरे हम्म वो उसका फिर आप दिखा दो फिर उस पर विचार करेंगे हाँ जी चलें ही अंतरात्मा त्मा को होता है वो आनंद रूपी अनुभूति आनंद रूपी ज्ञान तथा स्वप्न स्वपना इति अब भाष्यकार कहना चाह रहे हैं ये अलग सूत्र क्यों बनाया तथा स्वप्ना और एक तो स्वप्ना स्वप्न है एक सूत्र फिर उसके बाद स्वप्नांतिकम तो आठवें सूत्र को अलग से क्यों बनाया क्यों ना तथा स्वप्न स्वप्ना ऐसा एक सूत्र क्यों नहीं बनाए यानी सातवें और आठ को दोनों को मिला के एक सूत्र क्यों नहीं बनाए सूत्रकार ने उसका समाधान कर रहे हैं। तथा स्वप्न इति सूत्रकार को तथा स्वप्न स्वप्न ऐसा एक ही सूत्र कह देना चाहिए ऐसा वक्तव्य ऐसा कह सकते थे ऐसा ना कहकर पृथक योग कर सूत्र बनाना उत्तरार्थम बाद वाले सूत्र के लिए बनाया ऐसा धर्माचा इस सूत्र के लिए उनको स्वप्नांतिकम अलग सूत्र बनाना पड़ा इति सूत्रे न अतिरिक्त कारण प्रदर्शक न सहअन्वयार्थम इस अतिरिक्त धर्माच्य सूत्र को दिखाने के लिए उसका सहयोग लेने के लिए इस सूत्र को अलग से पड़ा है आत्म मनसो संयोग अनिवार्यः अनिवार्य आत्मा और मन का संयोग तो वह अनिवार्य रूप से रहता है अत्र संस्कारो न आवश्यकः वह संस्कारों की आवश्यकता नहीं है स्वप्न सुषुप्ति में अन्यता स्वप्न स्वप्ना स्वप्नांति का यो हो अभेदा सियात तब स्वप्न और सुषुप्ति का तो एकीकरण होता पकड़ में आ रहे जी वेद करनाया सूत्र इस वेद को बताने के लिए भी इस सूत्र को अलग कर दिया सूत्रार्थ निद्रा में होने वाला ज्ञान भी निद्रा में होने वाला ज्ञान भी आत्म मन के संयोग विशेष से होता है निद्रा में होने वाला ज्ञान भी आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है नौवे सूत्रकार और, और अदृश्य रूपी धर्म के कारण से भी निद्रा में होने वाला ज्ञान होता है और अदृष्ट के कारण से भी निद्रा ज्ञान होता है ऐसा भी लिख सकते हैं हाँ जी अदृष्ट के कारण से भी निद्रा में ज्ञान होता है अब एक प्रश्न किया जा रहा है विविधम ज्ञान उक्त अधुना खलु अज्ञान उच्यते सूत्र द्वयन अलग अलग प्रकारों अलग अलग प्रकार के ज्ञानों को बताकर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द स्मृति स्वप्न निद्रा ज्ञान इतने प्रकार के ज्ञान बताए इन सब ज्ञानों को बताकर के अब अज्ञान के बारे में कहा जाता है दो सूत्रों के द्वारा बोलिए इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या तद दुष्ट ज्ञानम ये बहुत विशेष सूत्र है नहीं दसवां सूत्र अज्ञान क्यों होता है व्यक्ति को क्या हुआ हाँ जी हंसना तो बहुत हो गया आपका हाँ। मूर्खता अज्ञानता के पीछे क्या कारण होते हैं तो एक कारण बताएं इंद्रिय दोषात सूत्रार्थ लिखिएगा इंद्रियों में दोष होने के कारण से इंद्रियों में दोष होने, होने के कारण से और संस्कारों के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है अगला सूत्र है उस अविद्या को दुष्ट ज्ञान कहा जाता है उस अविद्या को दुष्ट ज्ञान कहा जाता है स्पष्ट हो गया अने सूत्र यो एक वाक्यता इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है नेत्रादि इंद्रिय विकारात इंद्रिया अल्प दर्शनात। कारादी इंद्रिय विकारादी इंद्रिया विकारा ठीक है ने इंद्रिय इंद्रिया अलदर्शन अल्पदर्शना शक्तिम्वाद हाँ ये है नेत्रादि इंद्रियों के विकार से इंद्रियों के अल्पदर्शन शक्ति के कारण से कामला कामलादि नहीं कामलाधि यह होना चाहिए कामलादि कामलादि रोगग्रस्तत्वात् है कामलादि रोगग्रस्तत्वाद कामला कामला कहते हैं पीलिया पीलिया आदि रोगों के कारण से नेत्रादि इंद्रियों के विकार से इंद्रियों के देखने का सामर्थ्य न्यून होने के कारण से और पीलिया आदि रोगों के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है एक बात अगली बात कही मानसिक जी हाँ बुखार से भी होता है नहीं ऐसा है जब व्यक्ति बुखार से ग्रस्त होता है ना उसको बहुत अविद्या होती है देखो रविशंकर जी मिलने नहीं आए वेद निष्ठ जी देखो पूछने तक नहीं आये ये सारी अविद्या क्यों हो रही है जी? वो बहुत कम पता लगता है व्यक्ति को अविद्या ज्यादा होती है हाँ जी खाने में चीनी लगती है, अच्छी नहीं, हाँ। इंद्रिय, मतलब नहीं ये कड़वा है, बेकार बना दिया आपने ये कैसे कर दिया देखो कितना कड़वा लग रहा है हा? पता नहीं क्या डाल दिया आपने आदमी को अविद्या तो होती है अच्छा <laughs> चलिएगा हा बोलो बोलो नहीं जल्दी बोलिएगा समय नहीं है मेरे पास संस्कार दोषात संस्कार के कारण से मा, मानसिक का वासनादिवशात ठीक <laughs> है मन में रहने वाले संस्कारों के ठीक <laughs> है मन में रहने वाले संस्कारों के कारण से <laughs> चलिए अज्ञानम भवति अविद्या होती है ज्ञान अभावो अत्र अज्ञानम मुख्य बात ये कही रही कहा जा रहा है ये जो अज्ञान अज्ञान जिसको कहा जा रहा है अद, आ, दुष्टम ज्ञानम जो कहा जा रहा है अविद्या जो कही जा रही है ये ज्ञान का अभाव नहीं है यहां पर अज्ञानम अत्र अज्ञानम इसको अज्ञान कहते यानी किंतु तद तदुष्ट तद ज्ञानम वो विपरीत ज्ञान उल्टा ज्ञान हैं मिथ्या ज्ञान है तत्काल दुष्ट ज्ञानम विपरीत ज्ञानम वो विपरीत ज्ञान है यथा उदाहरण से समझा रहे हैं द्वि चंद्र दर्शनम जैसे किसी को दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं एक है तो दो दिखाई दे रहे हैं होता है जब इंद्रियों में विकार उत्पन्न होता है आ, जो लेंस जो एक जगह फोकस दोनों का एक जगह पढ़ना है जब नहीं पड़ता है तो उसको दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं हाँ जी हाँ वो तो ऐसा करके आप दिखा सकते कभी भी कर सकते हैं शंका का पीतत्व दर्शनम शंख जो है श्वेत होता है वो पीला दिखाई दे रहा है दुख बहुले भोगे सुख दुख बहुल भोग में सुख ज्ञान होता है व्यक्ति हित वचने अहित भानम जो हित का वचन यानी उसके कल्याण के लिए कोई बात कही जा रही है उसको उस कल्याण वाली बात में अकल्याण दिखाई देता है अभये भयज्ञानम जो अभय कारक है भय रहित तो है जिससे भय कभी नहीं हो सकता ईश्वर से उसमें भय दिखाई दे रहा है व्यक्ति को हाजी डरता है ना व्यक्ति ईश्वर से मुक्ति से कितना भयंकर डरता है व्यक्ति बहुत डरता है सबसे ज्यादा मुक्ति से डरता है व्यक्ति हाँ नहीं वो आप चाहते होंगे <स्थागा> आप जब जब किसी के घर में जाकर के बोलो पता लगेगा कितना डरते हैं हाँ जी आ, आपको मुक्ति के लिए मेहनत करना नहीं नहीं बाबा मुक्ति की बात मत करना नाम नहीं जाना चाहते मुक्ति से बहुत डरते हैं लोग आपको पता लग गया इसलिए आप नहीं डरते हैं सारी दुनिया तो मुक्ति से ही सबसे ज्यादा डरती है कोई नहीं चाहता मुक्ति ही हाँ जी भय अभयम भये अभय भानम और जो भय है उसमें अभय का बोध होता है यानी जो भय देने वाला है दुख को देने वाला है उसमें अभय का बोध होता है व्यक्ति को सूत्रार्थ हो गए ना न तथा विद्या विद्या उस प्रकार की नहीं होती है कथम फिर विद्या किस प्रकार की होती है उच्चते बताया जाता है बोलिए अदुष्टम विद्या विद्या अदुष्ट होती है यानी विद्या दुष्ट नहीं होती है या यूं कहिए शुद्ध ज्ञान को विद्या कहते हैं हम्म ऐसा लिखती है सूत्रार्थ शुद्ध ज्ञान को विद्या कहते हैं ठीक अधम ज्ञानम विद्या भवति जो शुद्ध ज्ञान होता है उसी को विद्या कहा जाता है न केना भी कारण न बाधके न दूष्यते बाध्यते वा किसी भी कारण से किसी भी बाधा से वो जो विद्या है वो दूषित नहीं होती है वो खंडित नहीं होती देते का मतलब खंडित नहीं होती है सर्वत्र सर्वदा तथे अवतिष्ठते सभी स्थानों में सभी स्थितियों में एक जैसी रहने वाली विद्या होती है अब अगली बात अंतिम ज्ञान को बताया जा रहा है यहां पर जो आर्ष ज्ञान जिसको कहा जाता है अथ कलू सृष्टे आदव सिद्धान ऋषि यत् यर्शनम ज्ञानम तथम भवती अथ कह लो अब हमारा प्रश्न ये है सृष्टे आदो सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि उत्पन्न हुई है तब जब मनुष्य आया है तब सिद्धा ऋषि नाम जो सिद्ध पुरुष ऋषि हुए हैं उन ऋषियों को यत् मंत्र दर्शनम जो मंत्रों का ज्ञान होता है तत् कथम भवती वो मंत्र दर्शन वाला ज्ञान कैसे होता है तदाइम प्रत्यक्ष लिंगाशब्दादी नभाव तो न तो प्रत्यक्ष हुआ उनको न अनुमान का कुछ पता है न शाब्दिक हुआ कोई ज्ञान नहीं था तब उनको कैसे जान हुआ अत्र उच्यते उस संदर्भ में कहा जाता है बोलिए आर्षम सिद्ध दर्शन च धर्मेभ्य पहले भाष्य को देखिए सिद्धान सर्वेभ्यो मानवे मंत्र सिद्ध सर्वेभ्यो सिर्वे सभी मनुष्यों से मंत्र अध्य मंत्रों को पढ़ने वालों से पूर्वेशम सिद्धा जो पहले हुए सिद्ध हैं सिद्ध पुरुष हैं उनको मंत्रेशु सिद्धि उन मंत्रों में जो सिद्धि हुई है यानी मंत्रों का जो दर्शन हुआ है ये नाम परम दर्शनं जो सिद्धि को प्राप्त हुए हुए परम ऋषि है ऐसे परम ऋषि लोगों को जो दर्शन जो ज्ञान हुआ है कैसा ज्ञान मंत्र दर्शन रूप ज्ञानम मंत्रों को देखने वाला जो ज्ञान है तत्कलु वो जो ज्ञान है धर्मेभ्यः वो धर्म से हुआ है अर्थात तेजाम अंतरे वर्तमानभ्यो विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणे भ्यो बहती तेषाम अंतरे उन आत्माओं के अंदर रहने वाले विशिष्ट निर्मलता रूपी जो गुण है उन गुणों के कारण से उनको वैसा ज्ञान होता है अर्थात यहां ये जो बात कही जा रही है ये शब्दांतर है बाकी ये भी अदृष्ट है यानी सामान्य लोगों को होने वाला जो अदृष्ट है वो अलग है इनका जो अदृष्ट है वो विशेष है है तो अदृष्टि तो है ज्ञानम यह सिद्ध दर्शन जो है ये आर्श ज्ञान यानी ऋषियों को होने वाला ज्ञान है पूर्वोक्त ज्ञान विकल्पात भिन्न पूर्व में कहे हुए अलग अलग ज्ञानों से ये भिन्न है अतएव सर्वांते प्रदर्शित इसलिए सबसे अंत में इसको आर्श ज्ञान को बताया गया है सूत्रार्थ सृष्टि के आदि में सृष्टि के आदि में होने वाले ज्ञान को के ऋषियों को लिखना चाहिए वैसे पहले पहले ऋषियों को लिख दीजिएगा ऋषियों को सृष्टि के आदि में होने वाले ज्ञान को या ज्ञान को को हटा दिए ज्ञान इतना लिखिएगा क्या लिखवाया है ऋषियों को सृष्टि के आदि में होने वाला ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान वो विशेषण है ज्ञान का ईश्वर से प्राप्त होने वाला ज्ञान उन ऋषियों के उन ऋषियों के अंदर रहने वाले विशिष्ट धर्म के कारण से होता है उन ऋषियों के अंदर रहने वाले विशिष्ट धर्म के कारण से होता है स्पष्ट हो गए जी हाँ विशिष्ट अदृष्ट के कारण से धर्म का मतलब अदृष्ट है यहां पर ठीक है सात पेज हैं जी नहीं एक दिन में नहीं होगा ओंकार ओम। सबको प्रणाम